कितने सरल शब्दों में दाया करे धर्म मन केवल दिखावे में धर्म न करे हृदय में भी धर्म हो दाया करे धर्म मन राखे जग से रहे उदासी अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है उस व्यवहार को हम दूसरों के साथ न करें दूसरों के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें अपना सा दुख सब जाने ता मिले अविनाशी सहे कुशब्द बाद त्यागे छाड़े गर्व घुमाना यही रीझ मेरे निरंकार की कहत मलूक दीवाना यही रीझ मेरे श्री रघुवर की कहत कहतमलूक दीवाना इसलिए भैया प्राणी मात्र पर दया करो सबके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना हो जाएगी तो गोबध नहीं फिर किसी प्राणी की हिंसा नहीं होगी किसी प्राणी की हिंसा जय ही घट दया कहां प्रभु आई घट दया ते दया कहा प्रभुआ अपना सा दुख सब का जाने अपना सा दुख सब का जाने ताके कटना Can you get enough? भावना है श्री बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं जय शिवकर जीवात्मा सब में एक जैसा है बाबा श्री मलुकदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि गाय को गाये को मारने वाला नरकगामी होगा यह तो बिल्कुल सही है घोर रवरव नरक में जाएगा किंतु यह मत समझ लेना कि बकरी को काटने वाला स्वर्ग जाएगा बकरी को काटने वाला भी नरक जाएगा बकरी को काटने वाला भी नरक जाएगा बोले चलो बहुत से लोग धार्मिक कृत्य के नाम पर हिंसा करते हैं उनका कृत्य तो धार्मिक है उन्हें तो नरक नहीं जाना पड़ेगा अब तो ये प्रथा प्रायः भारतवर्ष में भगवत कृपा से समाप्त हो गई है फिर भी कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जो जगन भगवती देवी दुर्गा के नाम पर नवरात्रि के पावन अवसर पर भी बेचारे निरीह बकरों को काट दिया करते हैं कहते भगवती प्रसन्न होती है नीतिकारों ने बड़ी चुटकी ली है उन्होंने कहा नीतिकार कह रहे हैं अश्वम नहीं बच नहीं बच घोड़े की बलि नहीं देता कोई हाथी की भी नहीं देता सिंह की तो कोई नहीं देता सिंह की बलि कौन देगा बलि देने वाले की बलि ले लेगा वो तो अश्वम नहीं व ग गजम नहीं नैव, व्याघ्रम नई वच नहीं बच तब किसको पकड़ लिया जाता अजा पुत्र दद्यात। बकरी के बेटा को बकरा को लो कान पकड़ के जिधर कान पकड़ के खींच के ले जाना चाहो चला जाएगा अजा पुत्र दद्यात। दैवो दुर्बल घात कहा लगता है देवता भी कमजोर कोई सताते ताकतवर की बलि कोई नहीं लेता धर्म के नाम पर बलि देने वाले लोग भी नरक जाएंगे। बांधी बांधी मुख खून करा भार परो ऐसी पंडिता बहुत कठोर बोल रहे हैं श्री मलुकदास जी भाड़ परो ऐसी पंडिता कठोर व्यक्ति निर्दय से निर्दय व्यक्ति हमारी प्रार्थना स्वीकार करके जिसके स्वभाव में बड़ी क्रूरता हो बड़ा दुष्ट हृदय व्यक्ति हो ऐसा व्यक्ति भी छ महीने तक केवल छह महीने तक पूर्ण काष्ठ मौन रखे किसी से कुछ न बोले न इशारा करे और केवल भारतीय देसी गाय के दूध पर अपने जीवन को चलावे केवल छह महीने आहार में और कोई चीज न ले जब भूख लगे तब गाय का दूध पिए और छह महीने मौन रहे संपूर्ण पापों से रहित होकर निष्पाप हो जाएगा उसके हृदय की क्रूरता कठोरता न जाने कहां चली जाएगी उसका हृदय दया से लवालब भर जाएगा केवल छ महीने में गव्य पदार्थ का निष्ठापूर्वक आहार करते करते गायों के बीच में रहकर गो सेवा करते करते वो संत हो जाएगा दुष्ट से संत बिल्कुल सही बात है हमारी समिति वालों से प्रार्थना है इस क्या नाम रखा है गोरक्षा समिति गो अनुष्ठान समिति और आपकी गौशाला भी है क्या नाम है गौशाला का हाँ करीब 300 गायें कसाईयों से बचाई हुई है उनके लोग सब सेवा भी करते हैं हम जो हमारे परम गो उपासक गोभक्त सरदार भाई हैं उनको हम बहुत साधुवाद धन्यवाद व्यासपीठ से देते हैं कि जो इस गौ गो सेवा गोरक्षा के कार्य में समर्पित हृदय से सहयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात सच्ची बात तो यह है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक गोवध का कलंक नहीं मिटा दूंगा तब तक क्या ऐसा है ना यह, यही यही देहु आज्ञा उसमें उनके शब्दावली में है उनकी प्रतिज्ञा में है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की गो गौात को अपघात धरती से मिटाऊ ऐसा है इस धरती से गोवद का केवल भारत नहीं इस धरती से गोवद का कलंक मिटाएं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की घोषणा है उनकी प्रतिज्ञा है वस्तुतः वे सब हमारे सरदार भाई अत्यंत आदरणीय हैं आदरणीय नहीं हम तो उन्हें उनको सादर वंदन करते हैं जो भी इस गो सेवा के गोरक्षण के पवित्र कार्य में लगे हैं उनको हम हृदय से अभिनंदन और उनका वंदन करते हैं बहुत पवित्र कार्य ये बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए कि गोमाता कभी किसी का कुछ भी उधार नहीं रखती आप एक मुट्ठी देंगे हजार हजार दस हजार लाख मुट्ठी आपको मिलेगा कभी गाय किसी का उधार नहीं रखती बस श्रद्धा पूर्वक गो सेवा करें गोरक्षा गोरक्षा नहीं है गोरक्षा आत्मरक्षा है गोरक्षा राष्ट्र रक्षा है गो संवर्धन केवल गो संवर्धन नहीं है गो संवर्धन समग्र भारतवर्ष का विकास है संपूर्ण प्राणियों का विकास है संपूर्ण प्राणियों का संरक्षण है और गाय का विनाश संपूर्ण प्रकृति का विनाश है संपूर्ण सृष्टि का विनाश है हम लोग तो हम स्मरण कर रहे थे कि उस ऋषि ने कहा कि तीर्थों का तीर्थत्व इस निर्दयता के कारण गो अपराध के कारण नष्ट हो रहा है इसलिए ये तीर्थ अपने स्वरूप में तब तक प्रतिष्ठित नहीं होंगे जब तक समस्त तीर्थों में गोवंश का पुनः आदर और उनकी सेवा पूर्ण रूपण से नहीं होने लग जाएगी बड़े सौभाग्य की बात है इस बार कुछ पथमेड़ा महाराज जी बद्रिकाश्रम गए तो श्री बद्रीनारायण भगवान पूर्ण गोवृती हो अब वर्ष भर उनके आखंड दीपक भारतीय देसी गाय के घी से जलेगा उनका नित्य दुग्धाभिषेक भारतीय देसी पहले पैकेट वाले दूध से होता था अब भारतीय देसी गाय जो पहाड़ क्षेत्र में उपलब्ध होती उन्हीं गाय से हो रहा है ये आरंभ हो गया उनके भोग में भी पूर्ण गोवृत की व्यवस्था हो गई और हमारे ऐसे ही गोभक्त उड़ीसा प्रदेश के एक बहुत अच्छे गोभक्त संत हैं हमारे श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज इन दोनों संतों ने पूरे उत्कल प्रदेश में उड़ीसा प्रदेश में गो संवर्धन गोरक्षण की चेतना जागृत की है और अब जल्दी ही निकट भविष्य में हम समझते भगवान जगन्नाथ के अनुग्रह से 2015 में नव कलेवर है तब तक जगन्नाथ जी भी पूर्ण गोवृत्ति हो जाए हमारी ब्राह्मणों के चरणों में भी प्रार्थना है ये बिल्कुल पक्की बात है नैमिशारण क्षेत्र के ब्राह्मण यदि पुनः गोपालक हो गए गोभक्त तो हो गए गोवृत्ति हो गए तो फिर से यहां के विप्र परिवारों में साधारण बालकों का जन्म नहीं होगा बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का जन्म होने लग जाएगा पर यदि गो अपराध होते रहे तो अभी तो कम दुर्दशा हुई है और अधिक दुर्दशा के दिन आने वाले हम लोग सब आस्तिक हैं देव पूजक हैं पर हमारे पुराणों को देखें तो पुराणों में समस्त देवता गोपूजक दिखाई पड़ते हैं चाहे ब्रह्मा जी चाहे शंकर जी चाहे विष्णु भगवान चाहे देवराज इंद्र कहां तक कहें हमारे सनातन धर्म में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं बिना गणेश जी के पूजन आरंभ होता है क्या बिना गणेश जी के कोई पूजन आरंभ नहीं होता सजयति सिंधुर बद नो देव यज स्मरण वा सर मणिरीव तमसान नाशयति विज्ञा जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देते हैं ऐसे ही भगवान गणेश विघ्नों के अंधकार को दूर कर देते हैं गजान भूत गणादि से कपिथ जम्बूफल चारुभक्षण उमा सुतम शोक विनाश नमा विघ्ने स्वरपाद पंकजम भगवान गणेश प्रथम पूज्य है वो गणेश जी गोभक्त हैं आप आश्चर्य की बात मानेंगे भगवान गणेश परम गोभक्त हैं इसलिए गोभक्तों में सबसे पहला नाम गणेश जी का लिया जाता है माताजी बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के यहां भी मंगल कार्य हो तो गणेश गोबर के ही बनेंगे ऐसा नहीं कि राजाओं के पास बहुत हीरा मोती है सोना चांदी है तो सोने के गणेश जी विवाह के मंडप में बने काय के बनेंगे गोबर के भैंस के गोबर के बनेंगे जर्सी गाय के गोबर के बनेंगे नहीं नहीं भेड़ बकरी के बनेंगे कह के बनेंगे भारतीय देसी गाय के के के बनेंगे उसमें बहुत प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं बस गणेश रख दिए कलावा लगा दिया अस्सी प्राणा प्रतिष्ठं तुम अस्सी प्राणा क्षरं तुच अचाई मामहित कश्चन एक मंत्र से प्रतिष्ठा हो जाती हो मनोजूत्र बस बोला प्रतिष्ठा होगी। पुराणों में चरित्र है गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे हुए अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार की कथाएं पुराण में लिखा है कि गणेश जी अपने माता पिता की पूजा करके प्रथम पूज्य बने पहले उनका विवाह हुआ और वे प्रथम पूज्य हुए नारद पुराण का चरित्र है कि गणेश जी श्री राम नाम की परिक्रमा करके प्रथम पूजी हुए महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव शिवपुराण में माता पिता की पूजा करके और इसी प्रकार पुराणों में चर्चा है कि यह घोषणा की गई प्रथम पूज्य कौन होगा बोले जो जो पहले धरती की परिक्रमा करेगा वो प्रथम पूज्य होगा सब देवता परिक्रमा करने निकल पड़े गणेश जी ने विचार किया कि एक तो शरीर हमारा भारी है और वाहन भी हमारा बहुत रफ्तार में चलने वाला नहीं चूहा है तो क्या करें तुरंत गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने विचार किया कि गाय साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है ये सामने सुर भी गैया खड़ी है कौन बेकार में परेशान होए तो गाय को साष्टांग प्रणाम करके गणेश जी ने गोमाता का पूजन किया और वे परिक्रमा करने लगे गणेश भगवान की गोभक्ति का प्रभाव ये था कि देवता अपने अपने वाहनों पर परिक्रमा कर रहे थे लेकिन सबको दिखाई पड़ता था कि गणेश जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हम वाहन से नहीं चल पा रहे हैं और ये पैदल पैदल इतनी तेज कैसे भागे चले जा रहे हैं ये उनकी गोभक्ति का परिणाम था सबसे पहले परिक्रमा गणेश जी की संपन्न हुई और वे प्रथम पूज्य हुए सप्तद्वीप पृथ्वी समान गोकी पर कम कही सप्त दीप पृथ्वी समान गोगी पर कमी सप्तद्वीप पृथ्वी समान गोकी पर कम करी पी समान की के। हो कि पर कम्मा विश्वरूप गोसी गणेश परकम्मा की स्वरूप गोसी गणेश पर कम्मा की मात पे जाय प्याहित भिनती की जाय प्यारित भिनती देख बुद्धि बल निपुण रिझ शिव प्यार जायो दे चायो विश्वरूप की सुता सिद्ध बुद्धि बहु पायो विश्वरूप की स्वता सिद्ध बुद्धि बऊ पायो नारद से सुन समाचार चंद कुमार निश से सुनी समाचार समाचारंद कुमारि शबदीप पृथ्वी तो समान गोभी पर कमा कई दीप पृथ्वी समान गोगी पर कमा गोगी तो पर कमा। महर्षि पराशर परिचित हैं आप लोग पराशर जी से व्यास जी के पिताजी इसलिए व्यास जी को पराशर सोनू कहा जाता जय थी परासर सोनू सत्यवती हृदय नंदनो व्यास सर महर्षि कह रहे हैं पराशर स्मृति में एकत्र पृथ्वी सरवा सैलबन का जायसी साक्षात एकत त्रो भय तो मुखी शारण चौरासी कोष है पर कम होती फागुन में होती ना ने की चौरासी कोस की कितनी मेहनत करनी पड़ती अनेक अपराध भी बन जाते हैं कितने चैटा चैटी मर जाते हैं जगह जगह तीर्थों में जाके गंदगी भी कर देते हैं थकान और ऊपर से हो जाती है चाहे वृंदावन की पंचकोसी करो चाहे गिरिराज जी की सात कोशी करो अब श्री राधा लाल जी से कोई कहे कि सात कोश की परिक्रमा लगाओ तो बड़ा कठिन है कठिन है कि नहीं अवस्था के हिसाब से ये प्रेरणा दे रहे हैं युवा वर्ग को आज इस आयु में भी श्री दीनदयाल श्री राधा जी सत्संग कर रहे हैं ये युवकों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का खूब सत्संग किया आपने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का खूब सत्संग किया तो इतने बड़े महापुरुषों का स्वामी श्री रामसुखदास जी का खूब सत्संग प्राप्त किया मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री शरणानंद जी महाराज का खूब सत्संग प्राप्त किया अब इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों का सत्संग प्राप्त कर चुके हैं नहीं तो लोग कहेंगे अरे हम इतने बड़ों बड़ों का सुन लिए, अब हम क्या सुने लेकिन नहीं इस आयु में भी हम समझते करीब नब्बे के निकट पहुंच रहे हैं इक्यासी वर्ष इक्यासी वर्ष की आयु में भी जगह जगह आप प्रायः पहुंचते हैं कथाओं में ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है सत्संग के प्रति निष्ठा है तो ऐसे लोग भी जो हैं, जो इस आयु के हैं चल नहीं सकते उनके लिए इतना सरल साधन है केवल गो माता की परिक्रमा कर लें, उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा महर्षि पराशर कह रहे हैं एक और सत दीपती सात समुद्र और सात दीपों वाली विशाल धरती एक और और एक और उभय तो मुखी गाय दो मुंह वाली गाय आप लोग कहेंगे एक मुंह वाली गाय तो हमने सुनी दो मुंह वाली गाय कौन सी हो गई उभय तो मुखी माने दोनों ओर मुख वाली गाय शास्त्र के अनुसार जब गाय बछड़ा या बछिया देती है उस समय गाय के योनि मार्ग से बछड़ा या बछिया का मुख और खुर निकलता है पहले निकलता कि नहीं मुंह निकलता बाहर खुर निकलते हैं बाहर तो उस समय गाय उभय तो मुखी हो जाती है एक मुंह सामने वाला एक योनि मार्ग वाला मुख उस समय यदि गाय की परिक्रमा किसी ने कर ली तो सात दीप सात समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली यदि उसने उस समय दंडौती परिक्रमा कर ली तो सारी धरती की दंडौती लगा ली और महाराजी महाभारत में लिखा है कि उस समय किसी अग्निहोत्री वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मण के नाम और गोत्र का उच्चारण करके जैसे उदाहरण हमने शांडिल्य गोत्रोत्पन्न अमुक ब्राह्मण को मैंने ये उभय तो गाय दी केवल वाणी से कह दे तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य से प्राप्त हो जाता है गोचर्म मात्र इतनी भूमि भी दान करने का बहुत बड़ा महात्म्य महाभारत में लिखा है और संपूर्ण पृथ्वी के दान का क्या महात्म्य? लिखा है संपूर्ण पृथ्वी का दान करने वाला संपूर्ण पापों से रहत होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है और अनंत काल तक ब्रह्मलोक में अपने पुण्य का भोग करने के बाद जब धरती पर आता है तो उसे वो फिर छोटा मोटा आदमी तो बनता ही नहीं इसमें चक्रवर्ती सम्राट तो कोई है ही नहीं सारी सप्तवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होता है जब धरती पर पैदा होता है जब जब पैदा होगा तब तक चक्रवर्ती सम्राट को हो। धर्मात्मा होगा एक बार उभय तो गाय देने का गाय देने की महिमा बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत बढ़िया काम है हमारे यहां जब उभय तो मुखी गाय होगी तब हम गोदान कर देंगे अब दान लेने वाले और सुन लें दान में प्राप्त गाय को यदि हमने किसी दूसरे के हाथ दे दिया या बेच दिया तो उससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं है गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने हजार वर्ष तक रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी इसलिए गाय का दान बहुत परीक्षा करके देना चाहिए जहां से ब्राह्मण उसको हटाए नहीं हां दान का दान किया जा सकता है लेकिन विक्रय सर्वथा निषित इसलिए ऐसी एक माताजी थी ये राधा वल्लभ जी जानते हैं कलकत्ता वाली शारदाबाई उन्होंने एक बार मलुक पीठ में आके कहा कि महाराज जी हम बहुत दुखी हैं क्या बोले वृंदावन में आकर कई बार गोदान कर चुके हैं नाम भी बताया बोले हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं गाय मर गई या हमने गाय दे दी किसी को तो कई बार गोदान कर चुके हैं लेकिन हमारी दान की हुई गाय हमको मिलती नहीं अब आप कृपा करके अपने ठाकुर जी के लिए ले लो मैंने कहा देखो ऐसा है यद्यपि शरीर से हम ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी यति को विरक्त को संकल्पित दान लेने का निषेध है इसलिए हम गोदान के अधिकारी नहीं हैं, ब्राह्मण को देनी चाहिए आपका भाव है तो ठाकुर जी को समर्पित कर ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ समर्पित किया जा सकता है आज भी हमारे यहाँ कोई कहता है तो हम भगवान के लिए ही भगवत सेवा के लिए गो अर्पित कर रहे हैं यही संकल्प कराते हैं तो बोले ठीक है ठाकुर जी के लिए देंगे आज भी उसका वंश वृक्ष चल रहा है कितनी गैया है पूरा हमारा ठाकुर जी का बगर भरा हुआ है गोस्त भरा हुआ है गोदान कोई सामान्य बात नहीं बहुत श्रेष्ठ साधन है तो आ, और गोदान कौन कर सकता है और सुन लीजिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो दस गायों का दान कर सकता है जो दस गाय पालता है उसे एक गाय के दान का अधिकार है जो स्वयं गोपालक नहीं है उसे गोदान का कोई अधिकार नहीं है इसलिए पहले दस गैया पालो तब एक गाय का दान करो सौ गाय पालने वाला दस गाय दान कर सकता हजार गाय पालने वाला सौ गाय दान कर सकता है और इसी प्रकार से दस गाय पालने वाला एक गाय का दान कर सकता है इसलिए गोदान का अधिकार हमें प्राप्त हो इसके लिए हमें कम से कम दस गाय पालनी चाहिए गांव देहात में खेत किसानी खेती किसानी वाले लोग बहुत सरलता से पाल सकते कोई कठिनाई नहीं है उनके लिए सस्ते में पालन कर सकते हैं शहर में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई है अब फ्लैट सिस्टम जहां है कई मंजिलों पर लोग रहते हैं तो फ्लैट में कहा ले जाएंगे गाय को रखेंगे भावना होने से तो सब कुछ संभव है श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने अपने दिल्ली वाले आश्रम में आश्रम के छत के ऊपर गोशाला बनाई बहुत बड़ी गोशाला है और सुंदर सब देसी गाय दर्शनी ऊपर जाके लगता ही नहीं कि ये छत है गोशाला है क्योंकि दिल्ली आश्रम में नीचे कोई जगह नहीं तो खूब लंबी चौड़ी लिफ्ट लगा करके गायों को नीचे ले जाना हो लिफ्ट में विराजमान करो गाय नीचे आ जाएंगी ऊपर चली जाएंगी बड़ी लिफ्ट है गाय सुकुर सके और वहां सब गायों को सारी व्यवस्था है तो वहां भी क्यों वो कहते बिना गाय के ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी चलेगा कैसे इसलिए वहां है तो भावना हो तो, तो महाराज सामर्थ्य हो और भावना हो तो छत के ऊपर भी गाय रखी जा सकती और वहां ऐसे नहीं कि वो बहुत संकुचित हो खूब बढ़िया आराम से खूब मौज से है गाय श्री वृंदावन विहारीला लेकिन ये उभय तो मुखी गाय तो ऐसे जो लोग हैं सामर्थ्य उनकी है और उन्हें गोदान करने की इच्छा है अब प्रत्येक भारतीय को जीवन में एक बार विधिपूर्वक गोदान अवश्य करना चाहिए तब गोदान का अधिकार हमें प्राप्त होवे उसके लिए हम क्या करें बोले जहां सार्वजनिक रूप से अनाश्रित गोवंश की प्रेम पूर्वक सेवा हो रही हो ऐसी किसी भी गोशाला में दस गायों को गोद ले ले और उस गोशाला की दस गाय गोद ले ले अब दस गाय उसकी हो गई अब वह किसी ब्राह्मण को गोदान करने का अधिकारी हो गया आप विचार करो एक एक सामर्थ्यवान व्यक्ति दस दस गाय लेने का निश्चय करे तो हम समझते इतना गोवंश ही इस देश में इस समय नहीं है फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी आज विश्व की विशालतम गौशाला पथमेड़ा गौशाला जिन पूज्य गोरुषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी का स्वास स्वास गो सेवा और गो रक्षा के लिए समर्पित है वे पूज्य महापुरुष हम बहुत निकटता से गोशाला से जुड़े हुए हैं आज अनेक प्रकार का संकट आता है और आर्थिक संकट उसमें मुख्य है आज विचार करें आज ददस दस गो, गो माताएं ले लें तो केवल पथमेड़ा गौशाला ही नहीं हम समझते भारतवर्ष की कोई भी गौशाला कर्ज में नहीं रह जाएगी उतनी गाय नहीं है महाराज इस पर फिर भी पता नहीं क्या दुर्भाग्य है और, और कामों में सबका दिमाग जाता है लेकिन गौ सेवा की ओर कम लोगों का भाव जा रहा है तो उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा उसका दान उसका शास्त्रों में बड़ा महात्म है पर ध्यान यह रहे कि गाय जिस समय बछड़ा बछिया दे रही हो उसके निकट जाके परिक्रमा न की जाए जैसे यहां इस घर में गाय बछड़ा बछिया दे रही है बाहर से परिक्रमा कर ले क्योंकि गाय को कष्ट हो या संकोच हो ऐसा करने से गो अपराध हो जाएगा इस ऐसा विचार करके गो माता की प्रदक्षिणा और गोदान अवश्य करना चाहिए गवाम गवा दृष्टानमस्कृत कु प्रदक्षिणा प्रदक्षिणीकृता तेना सप्ती ब उसने सात द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर ली पारासर जी कह रहे हैं मातर सर्वभूता गाव सर्वसुख प्रदा बुद्धिमा कां क्षता नि प्रदक्षिणा गा वह प्रदक्षिणी कार्या बंदनीया नित्यस मंगलायतन दिव्या स्वयं भुवा ये मंगलायतन है मंगलायतन राम जसु और मंगलायतन पराशर पराश्रमर्षिके थे मंगल का भवन है गाय और मंगल का भवन कौन है मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल भवंगल सुख से रथे अजीर बिहार भैया मंगल भवन अमंगलहारी रामकृष्ण नारायण हैं और मंगल भवन अमंगलहारी उनकी कथा है मंगल भवन अमंगलहारी उनका नाम है और मंगल भवन अमंगलहारी पूजिया गो माता है इसलिए रामकृष्ण नारायण में शिव दुर्गा गणेश में और गाय में अंतर नहीं है यदि हम इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और गोमाता की पूजा नहीं करते तो हमारा देवार्चन कोरा दंभ है उस देवार्चन से कोई लाभ मिलने वाला नहीं क्योंकि देवताओं की पूजा ही बिना पंचामृत पंचगव्य के नहीं होती और पंचामृत पंचगव्य बिना गाय के प्राप्त तो हो नहीं सकता इसलिए भैया गाय होगी तो देवताओं का पूजन होगा ऋषियों का पूजन होगा पितरों का श्राद्ध होगा गाय नहीं होगी तो आपके जीवन में कोई धार्मिक क्रिया नहीं हो सकती कल हमें सूचना मिली थी कि दीन दास ने कहा कि भगत जी कह रहे थे क्या नाम है अजय जी ये कह रहे थे कि महाराज जी आप भाग भागवत जी की कथा तो कह ही रहे हैं पर यहाँ गो माता की विशेष महिमा आपको कहनी है क्योंकि प्रयोजन यही है कि हम सब लोग गो उपासक गो भक्त बने इसलिए पहले कम से कम एक घंटा गो माता की चर्चा हो जाए और भागवत जी की कथा भी गो कथा ही है गो चर्चा ही है तो उसकी महिमा है एक और हमारी आयोजकों से प्रार्थना है कि हमारे जो दंडी स्वामी महानुभाव पधारते हैं कथा में जैसे पूज्य स्वामी जी भी कल से वहाँ विराजे हैं एक छोटी सी जगह अलग से थोड़ा कंबल बिछाकर निश्चित कर दी जाए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है दंड धारण मात्रेणो नरो नारायण भव्य दंड धारण मात्र से नर नारायण हो जाते हैं तो दंडधारी को देखकर नमस्कार न करे तो वर्ष भर के वर्ष भर के किए हुए सत्कर्म का फल उसे नहीं मिलता ऐसा लिखा है इसलिए परिचित अपरिचित की बात नहीं दंडधारी इसलिए हमारे यहां महात्मा को देखकर कहा जाता है नमो नारायणाय आय कहा जाता है ओम नहीं ओम सबको बोलना नहीं चाहिए नमो नारायणाय ये कहा जाता है नमो नारायणाय नारायण को नमस्कार है क्यों दंड धारण मात्रो नरो नारायणो भवे तब महात्मा न सोच ले कि अब तो हो गया काम अब तो हम ही नमो नारायण हो गए अब हम ही नारायण हैं तो अब दूसरे नारायण के भजन की जरूरत नहीं है तो महात्मा उस प्रणाम करने वाले को कहते हैं नारायण नारायण बोलते हैं ना नारायण बोलते हैं क्यों बोलते हैं नारायण इसका मतलब आप हमें यति स्वरूप में नारायण रूप दर्शन करके प्रणाम कर रहे हैं तो सन्यासी का धर्म ही है उसे सारे जगत को नारायण के स्वरूप में ही देखना चाहिए सर्वम खलविदम ब्रह्म इसका अनुभव उसे करना चाहिए इसलिए अभिवादन करने वाले को वह मनुष्य नहीं मानता इस रूप में नारायण ही सत्कार कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की कितनी पवित्र परंपराएं तो ऐसा कुछ बहुत जगह है जैसे यहाँ विप्र देवता विराजे हैं ऐसे ही एक भाग में उनको बैठने की जगह बना दी जाए जो यति वृंद आमें तो वे वहाँ विराज करके दर्शन दें और उनका लाभ हम लोगों को मिले बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं उसके बाद आगे के चरित्र का स्मरण करेंगे गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंद गो पाली मन राधे गोविंद गोविंद गोविंद गो मुकुंद भजो वृंदावन चंदा मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा दीनों के नाथ दयाल जी भजमन राधे गोविंद रक्षक गो गोपाल जी भज मन राधे गोविंद गोरक्षण गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज प्रण के प्रतिपाल जी भज मन राधे गोविंदा प्रण के प्रतिपाल जी भजो मन राधे गोविंदा संतन के <Date> प्रतिपाल जी भज मन राधे गोविंदा संतन के प्रतिपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोरिपाल जी भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भजो मन राधे गोविंदा, श्री वृंदावन बिहारी लाल कल की कथा में श्रीमद्भागवत का महात्म्य मंगलाचरण एवं व्यास भगवान का अवतरण नारद जी के अवतार का चरित्र भागवत जी का प्राकट्य सुखदेव जी का प्राकट्य और सुखदेव जी के द्वारा भागवत का श्रवण और पुनः सुखदेव जी के मुखारविंद से सूत जी का श्रवण ये सब चरित्र हुए थे राज ऋषि परीक्षित ने तीन अश्वमेध यज्ञ किए देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ में भाग ग्रहण किया और वे जब दिग्विजय यात्रा में विचर रहे थे तो नहीं, कुरुजांगल प्रदेश में एक भयंकर दृश्य दिखाई पड़ा जिसमें एक गाय और बैल के जोड़े को एक राजवेशधारी पुरुष बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रहा था घायल कर रहा था उस मृणाल धवल के समान स्वच्छ कांति वाले उस वृषभ के तीन पैर टूट चुके थे चौथे पैर के सहारे कैसे भी वह घिसट रहा था गाय भी थरथर कांप रही थी उसके शरीर से भी रक्त टपक रहा था परीक्षित कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे राज्य में इस प्रकार का गो अपराध होगा व्याकुल हो गए ललकारा उन्होंने वह राजवेशधारी कलयुग था और वह गो रूपध धारिणी पृथ्वी थी और वृषभ रूपधारी साक्षात धर्म थे उनके संवाद को सुना और परीक्षित ने जान लिया ये सामान्य गाय बैल नहीं है ये साक्षात धर्म है और ये साक्षात पृथ्वी है आश्वासन दिया अब आपको दुख नहीं रहेगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने राज्य में धर्म को चारों चरणों से परिपूर्ण कर दूंगा और ऐसा ही किया परीक्षित राजवेशधारी कलयुग को फटकार लगाई ये राजवेशधारी इसलिए हुआ मानो इसने बताया कि जब हमारा शासनकाल आएगा तो दूसरे लोग गो अपराध नहीं शासक लोग ही गो अपराध करेंगे और बात बिल्कुल स्पष्ट है खुली हुई है शासन की सह पर ही गोवध हो रहा है गोवध का पाप सबको लगेगा जो भी यहां का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं सबको उससे बचने का एक ही उपाय है गो गोसेवा गोरक्षण गो सेवा करेंगे वो पाप से मुक्त होंगे नहीं सबको जवाब देना पड़ेगा भगवान के दरबार में किंतु सबसे बड़ा गो अपराधी शासक है जो कत्लखानों को सब्सिडी दे रहे हैं और अधिक उसको कम कर रहे हैं और इतना ही नहीं नए नए लाइसेंस दे रहे हैं यांत्रिक कत्लखानों के लिए वे सब गोबधिक हैं अत्यारे हैं उन सबको भयंकर परिणाम इसका भोगना पड़ेगा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है देश की स्वतंत्रता के बाद जिसके शासन काल में गोबध आरंभ हुआ और लगातार वर्षों तक चलता रहा वह परिवार ही समाप्त तो हो गया गोबध के पाप से प्रत्यक्ष देख लो और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लें आज अथवा कल परिणाम अवश्य मिलने वाला है ये जितने लाइसेंस देने वाले लोग हैं चाहे वे अधिकारी हों और वे चाहे नेता अभिनेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी क्यों ना बने रहे यदि उनकी लेखनी से कत्लखानों की स्वीकृति हो रही है तो अकेले नहीं उनको अपने कुटुंब खानदान के साथ अनंत काल तक नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी मरने के बाद कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है कोई मुख्यमंत्री नहीं है आपको हम सत्य घटना सुना रहे हैं इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री गोरखपुर के गीता वाटका के सिद्ध संत श्री राधा बाबा के समक्ष मरने के बाद उपस्थित हुआ और बाबा ने उसके कल्याण के लिए भी गीता वाटका में अनुष्ठान कराया आज भी इस घटना के साक्षी लोग गीता वाटिका में जीवित हैं बाबा से लोगों ने पूछा कि आपको वो मिले तो कैसे मिले आप कुछ बताइए बाबा ने बताने से इनकार कर दिया केवल एक ही बात बताई मरने के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं वे बहुत दुखी थे व्याकुल थे कष्ट में थे इसलिए किसी भी दुखी प्राणी पर दया करना साधु का धर्म है इसलिए उनके कल्याण के लिए बाबा ने अनुष्ठान कराया हमारी व्यक्तिगत रूप में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी मनुष्यता नहीं न हमारी किसी पंथ से न किसी जाति से न किसी दल से क्योंकि साधु तो संपूर्ण राष्ट्र के होते हैं संपूर्ण मानव सभ्यता के होते हैं अपना और पराये का भाव बना हुआ है उसे साधु कहलाने का अधिकार कहा है भगवान के नाते गौ माता के नाते भारत माता के नाते आप सब हमारे अपने हैं लेकिन हित की बात कहना सचिव बेद गुरु जो प्रिय बोलही भय आस राजधर्म तन तीन कर करास हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है और कोई भय भी नहीं है हम चिकनी चुपड़ी बातें कहें तो वो दोष हमारे मथे पे जाएगा इसलिए बिना किसी दुराग्रह और विमुष्यता के हम खुलकर के निवेदन कर रहे राजा के राज्य में गो अपराध होता तो उसका पाप राजा के सिर पर जाता है परीक्षित घबरा गए और उन्होंने कहा कि कलयुक्त तो मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ पहले तो वे उसको मारना ही चाहते थे लेकिन कलयुग शरण में आ गया जब शरण में आ गया सांगत तो को मारना नहीं चाहिए आपने कहा मैं भरतवंशी क्षत्रिय हूं शरणागत का वध नहीं कर सकता लेकिन मेरी आज्ञा है मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ एक और कारण था जो परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा इस अर्थ में हम कलयुग की बहुत बढ़ाई करते हैं इसलिए महाराज जी लिखा है सारंग इव सारभुक भौरे के समान सार को ग्रहण करने करना ये संत का स्वभाव होता है और यही स्वभाव है परीक्षित का वो सारग ग्राही है उन्होंने विचार किया कि सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों से कलयुग की महिमा ज्यादा है क्योंकि कलयुग में जीवों का कल्याण बड़ी सरलता से हो गया नास्ति तपसा नोगे न तत्फल लभते सम्य कलौकेशवकर्तना अन्युगो में फलम् नास्ति तपसा नोगे नाधि न वो फल कलियुग में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है क्रो यध्या विष्णु त्रेतायाजतो मखई द्वापरे परिचरया कीर्तना इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरे हरे केवल कलौ नास्तेव नास्तेव न गतिरन्यथा सतयुग में बारह वर्ष तक जिस कठोर तप को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती बारह साल तक अन्न जल त्याग कर वायु का आहार करते हुए कठोर तप करने से ध्यान में समाधि में स्थित रहने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी बारह वर्ष में वह पुण्य त्रेता में बारह महीनों में प्राप्त हो जाता है और त्रेता में बारह महीनों तक एक वर्ष तक जिस कठोर तपस्या के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती वह पुण्य द्वापर में केवल बारह दिन की तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है हो गया अब द्वापर में बारह दिन तक कठोर तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती वह पुण्य कलिकाल में केवल एक अहोरात्र भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता बारह घंटे सवेरे छह बजे से लेकर शाम को छह बजे तक कीर्तन कर लिया सतयुग के बारह साल की तपस्या का पुण्य बारह घंटे में प्राप्त हो जाएगा भैया इतने जल्दी कल्याण करने वाला कोई युग नहीं है भगवान की प्राप्ति कल में बहुत जल्दी हो जाती है पर कलयुगी प्राणी का कल्याण क्यों नहीं हो पाता उसका मूल कारण है वह गो अपराधी है यदि गो अपराध से बसते हुए गो भक्त बनकर गो उपासक बनकर गो सेवक बनकर वो नाम का आश्रय ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा उसे दूसरी किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा चाहूं जोग चाहूं नाम प्रभाव जो चाहूं स्रो नाम कलयुग ने कहा महाराज आपने हमारे प्राण वक्स दिए दया करके हमारे प्राणों की रक्षा कर ली मुझे आपकी सभी आज्ञाएं स्वीकार्य हैं पर मेरी भी एक प्रार्थना है क्या आप कहते हैं मेरे राज्य की सीमा से चले जाओ मैं कहा जाऊं सारी धरती पर आपका शासन है तो मैं जाऊं कहा हमको रहने की जगह दीजिए बोले ठीक है तुमको चार स्थान हम प्रदान कर रहे हैं भैया बहुत ध्यान से सुनो अल्ला गुल्ला मत मचाओ द्यूतम पानम स्त्रीय सुना यतुर्विधा द्यूतम जुआ में रहो मद्यपान में रहो शराब में रहो व्यभिचार में रहो पर गमन में निवास करो और हिंसा हिंसा में निवास करो जहां पशुओं का बध किया जाता हो मांस भक्षण किया जाता हो वहां तुम निवास करो कल युग बोला महाराज कुटुंब परिवार बड़ा है एकाध घर और बता दो रहने के। बोले तो ठीक है पुनश्च याचमा जात रूप मदात प्रभु फिर उसने कहा रहने की जगह मांगी तो कहा तुम स्वर्ण में निवास करो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे स्वर्ण माने सोना नहीं क्यों बोले धातु नाम कांचनम चाश्मी धातुओं में मैं स्वर्ण हूं भगवान के श्रृंग पर भी स्वर्णादि के आभूषण धारण कराए जाते हैं कर्मकांड के ग्रंथों में भी पवित्री की जगह स्वर्ण मुद्रिका के धारण का भी विधान है तमाम प्रकरणों में कुछ यंत्र आदि का विधान है तो वो स्वर्ण में है वो शास्त्र भीत है तब हमें क्या करना चाहिए हम सोने का समर्थन नहीं करें कि सोना इकट्ठा करो महाराज जी जो कहते थे वो बात कह रहे हैं डोंगरी जी महाराज भी इसी विचार को मान्यता देते थे स्वर्ण शब्द जो है धन का बोधक है या। धन में कलयुग का निवास है किस धन में जो अन्याय पूर्वक कमाया गया है माने पाप की कमाई में कलयुग का निवास है वो चाहे लूट खसोट के इकट्ठा किया हो सोना हो चाहे चांदी हो और चाहे जमीन जायदाद हो अथवा कागज के नोट हो यदि किसी को रुला करके किसी के हक को छीन कर किसी को पीड़ा पहुँचा करके आपने धन का संग्रह किया है तो उस धन में कलयुग का निवास रहेगा हमें एक महापुरुष का बार बार स्मरण होता है कल भी हमने स्मरण किया था बरुआ सागर वाले स्वामी जी पूज्य प्रात स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज वे जहा विराजते थे वहां एक झरना है वहां का घाट बनना था तो लोग इकट्ठे हुए बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत संपन्न लोग नहीं है आज भी वहां के क्योंकि कोई बड़ा उद्योग नहीं धंधा नहीं कल कारखाना नहीं और खर्च बहुत बड़ा आ रहा था लंबा चौड़ा घाट बनना था बरसात में तो वहाँ वो बहुत पानी आ जाता है जब ऊपर तालाब भर जाता चलने लग जाता है तो वहाँ पूरा घाट बनना था रोड तक जहाँ वो नई नदी गई है वहाँ तक लोग इकट्ठे हुए महात्माओं का काम ऐसे ही चलता है कि लोग सार्वजनिक सहयोग करते हैं और फिर कोई काम बढ़िया हो जाता है तो उसमें जो इंजीनियर खर्च बता रहे थे उसकी पूर्ति करने वाला वहाँ कोई व्यक्तित्व तो ऐसा तैयार सहसा सामने नहीं दिखाई पड़ रहा था जो कहे कि महाराज हम विशेष से सेवा करेंगे एक महान भाव बोले बोले स्वामी जी मुझे सेवा मिले पर मेरी प्रार्थना यह कि मैं पूरा काम अकेले ही करवाऊँगा दूसरे का एक पैसा नहीं लूँगा बढ़िया से बढ़िया करवाऊँगा स्वामी जी ने पूछा आपका क्या काम है तो थोड़ा सा संकोच में पड़ गया नहीं नहीं बोलो क्या काम है तो स्वामी जी धंधा तो धंधा सब ठीक ही है ये बड़े शराब के ठेका जितने हैं सब आपके सेवक के स्वामी जी नाराज बिल्कुल नहीं हुए ये तो महान संत थे उन्होंने कहा भैया देखो आपकी भावना का हम आदर करते हैं किंतु आपका पैसा अशुद्ध है इस पैसे से जो घाट बनेगा उस पर जो लोग स्नान करेंगे उन्हें पूर्ण प्राप्त नहीं होगा उन्हें पाप ही लगेगा और प्रयोजन यही है कि घाट बने लोग स्नान करें पुण्यार्जन हो तो पुण्य जब मिलेगा ही नहीं पाप ही लगेगा तो हमें घाट बनाने की आवश्यकता नहीं हम लोग साधु सन्यासी हैं घाट बन जाए तो ठीक ना बन जाए तो और ठीक पर तुम्हारा धन एक रुपया भी इस कार्य में हम नहीं, नहीं लिया वो बोला महाराज जी फिर ये बनेगा नहीं बोले न बने कोई बात नहीं बना अब तक नहीं बना कानपुर में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ कर रहे थे कुछ ऐसे व्यवसाय भी आए जिनका चमड़े का काम था स्वामी जी बोले गोरक्षा का संकल्प लेकर यज्ञ हो रहा है और तुम्हारा धंधा चमड़े का है भले ही तुम स्वयं शाकाहारी हो वैश्य हो पर पैसे के लालच में चमड़े का काम करते हो तो चमड़ा बेचकर कमाया हुआ धन यज्ञ के योग्य नहीं है अब क्या कहें लोगों को बात तो बड़ी बुरी लग जाती है एक जगह तो हमसे महात्मा कह रहे थे ऐसी बातें कथा में मत कहा करो महाराज लेकिन अब क्या करें पोथी में लिखा है तो बोलना पड़ेगा महाभारत में एक जगह लिखा है युधिष्ठिर ने पूछा भीष्मी से कि अपवित्र धन से कोई दान पुण्य करे तो उसका क्या फल होगा भीष्म जी कहते हैं पाप की कमाई से जो परमार्थ करता है उसे न तो उस परमार्थ का इस लोक में कोई पुण्य मिलता है न मरने के बाद परलोक में कोई पुण्य मिलता है और धन कमाने में जो उसने पाप किया है उस पाप का परिणाम अवश्य उसे नरक में जाकर भोगना पड़ता है तब पाप की कमाई क्यों करो भाई मनुष्य सोचता ऐसा है कि हम झूठ नहीं बोले तो हमारे पास धन नहीं आएगा बात बिल्कुल झूठी है सच्ची बात यह है कि धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन होती है धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन होती है हमारे जो प्रारब्ध में है वो मिल जाएगा हमको बहुत ईमानदारी से भी मिल जाएगा जो नहीं है वो वो तुम लाख पाप करो तो नहीं मिलेगा इसलिए भैया बहुत धैर्य में जियो बहुत संतोष में जियो हमारी बात कोई नहीं मानेंगे न माने तो कोई बात नहीं पर संत मलूकदास जी की बाणी है कह मलुका जहां गरीबी तेई सबसे भले सबसे भले कौन है सबसे अच्छे कौन है बोले जहां गरीबी है वे भले हैं। भैया पाप से अमीरी भी नहीं चाहिए और भजन की कमाई हो तो कंगाली भी हमारे लिए बहुत आदरणीय बहुत अच्छी है पाप की कमाई नहीं करना तो पाप से उपार्जित जो धन है उस धन में कलयुग का निवास हम पाप की कमाई ना करें इससे स्पष्ट हो गया कि पांच प्रकार के दोष जिस मनुष्य में नहीं है वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जी रहा है उसको कलयुग की कोई बाधा नहीं खूब राम राम करो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उसका कल्याण हो जाएगा और ये पांच दोष इतने भयंकर हैं कि एक दोष आ जाए जीवन में तो बिना बुलाए चार अपने आप आ जाए जैसे माताजी जी बसुओं को बुलाओ तो एक नहीं आता आठ ही के आठ आते हैं अश्विनी कुमार का आवाहन करो तो दो आएंगे सनक सनकादिक आवाहन करो तो चार आएंगे ऐसे ही एक आ जाएगा तो शेष चार बिना बुलाए आ ही जाएंगे उनके साथ लगे हुए जैसे हम उदाहरण दें जुए में कलयुग का निवास है हम आपसे पूछते हैं युधिष्ठर ने जुआ कलयुग में खेला कि द्वापर में कब खेला बोलिए कलयुग में तो नहीं खेला द्वापर में खेला क्यों खेला उनके ताऊजी ने कहा धृतराष्ट्र ने कहा तो पिताजी जीवित हैं नहीं पिताजी के बड़े भाई जो पिता के भी पूजनीय हैं तो हमारे लिए तो परम पूजनीय हो गए और वे कह रहे हैं तो भले ही हमें विपत्ति भोगनी पड़े लेकिन ताऊ जी की आज्ञा है तो हम जुआ जरूर खेलेंगे। द्वापर में परम धर्मात्मा युधिष्ठिर की बुद्धि में कलयुग ने प्रवेश कर लिया जुआ में बैठते ही भले ही ताऊ जी की आज्ञा से वे जुआ खेल रहे हैं पर कलयुग ने प्रवेश किया कलयुग जब बुद्धि में प्रविष्ट हुआ तो बुद्धि नष्ट हो गई नहीं तो धर्मात्मा धर्मराज, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा वह अपनी पत, अधिकृता पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगावे अपने भाइयों को दांव पर लगावे अपनी प्रियतमा द्रौपदी को दांव पर लगावे अरे भाई ऐसा जुआ तो जुआरिया जुआरी भी नहीं खेलते हैं जो पक्के जुआरी हैं, वे भी ऐसा जुआ नहीं खेलते युधिष्ठिर ने यह दिखा दिया कि हमारे जैसा धर्मात्मा मनुष्य भी यदि जुआ खेलने बैठ जाएगा जुआरियों के बीच में बैठ जाएगा उसकी बुद्धि में भी कलजुग घुस जाएगा चाहे भले ही द्वापर का समय बना रहे जुआ खेलने वाली की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती चलो ये तो द्वापर की घटना है त्रेता की बता देते त्रेता में जुआ खेलने वाले के भीतर कलजु घुस गया नल दमयंती का प्रसंग है महाभारत में आपने कथा में एक महीना सुना ही होगा नल दमयंती का स्मरण करने से कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं प्रातः काल बोला जाता है करकोट दम्यंत्याह दमयंत्याल ऋतुपर्ण राजर से राजर्षे राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम इनका उच्चारण करने से कलयुग के दोष समाप्त तो हो जाते हैं तो दमयंती के साथ नल ने विवाह किया और विवाह कलयुग भी करना चाहता था दमयंती के साथ द्वापर भी करना चाहता था और कथा आप सबको मालूम है कलयुग ने निश्चय किया कि मैं नल को नीचा अवश्य दिखाऊंगा तो कलयुग वहाँ छिप करके नल के पास रहने लग गया कि कोई अवसर मिले मैं प्रवेश करूँ एक दिन की बात है नल प्रातः कालीन अपना कृत्य कर रहे थे बीच में लघुशंका का वेग हुआ लघुशंका लगी मूत्र त्याग की इच्छा हुई शास्त्रों में हमारे लिखा है कि हम किसी कार्य में अनुष्ठान में बैठे हों मूत्र का वेग होवे तो तुरंत उसको पहले त्यागना चाहिए उसके बाद अनुष्ठान में बैठना चाहिए जब करते करते लवशंका लगी है तो वो अशुद्ध हो गया उसी क्षण से जब से लवशंका का वेग हुआ जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक अशुद्ध रहेगा तब तक उसे जप का अधिकार नहीं पाठ का अधिकार नहीं ये महाभारत में लिखा है जाना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से इन वेगों को रोकना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है अब हम लोगों को तो चार पाँच घंटे के लिए पहले से साधन करना पड़ता है हम तीन चार घंटे पहले पानी पी लेते हैं और फिर ठीक ठाक हो जाए तब जाके बैठते हैं कि चार घंटे छः घंटे बैठ सकें बीच में कोई शरीर का वेग ना आवे नहीं बीच बीच में पानी पिए तो हमको बीच में जाना पड़ेगा कई बार ऐसा भी हो जाता है तो पहले से विचार करना पड़ता है सावधानी रखनी पड़ती है तो फिर उसके अनुसार शरीर वैसा रहता है तो लघुशंका वो गए और आकर के बैठ गए पैर धोके हाथ धोके कुल्ला करके आसन पर बैठ गए पर आचमन किए बिना उन्होंने जब आरंभ कर दिया बस इतनी सी त्रुटि कलयुग को मिल गई और कल ने प्रवेश कर दिया इसलिए सदा पवित्र रहना चाहिए अशुचि अवस्था में नहीं रहना चाहिए अपवित्र रहोगे तो कलयुग भीतर घुसेगा और इधर उनके छोटे भाई पुष्कर ने कहा नल के भाई ने भाई साहब चलो जुआ खेलें कलयुग घुस गया कलयुग घुसते ही जुआ खेलने का मन हो गया बोले ठीक है खेल लेते भाई कोई बात नहीं और जैसे युधि सब कुछ हार गए थे ऐसे ही नल भी सब कुछ जुए में हार गए तो जुआ खेलने पर नल की भी बुद्धि बिगड़ गई उनको भी आपत भोगनी पड़ी वो कब की बात है त्रेता की बात महाराज सतयुग में भी जुआ खेलने वालों को कष्ट भोगना पड़ा इसका मतलब कलयुग में नहीं सदा सर्वदा से कलयुग जुआ में ही रहता है जुआ खेलने वाले की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं रह सकती जुआ में असत्य होता कभी सत्य नहीं बोलता जुआरी झूठ ही बोलता है ये भी एक बड़ा भारी व्यसन है जुआ खेलने का भगवान बड़े दयालु हैं, जुआरियों की भी व्यवस्था कर देते हैं सराबी, कबाबी जुआरी सब की व्यवस्था उनके व्यसन की पूर्ति की कहीं न कहीं से हो पर हो जाती है महाराज जुआ खेलने वाला कोई अच्छी संगति में तो बैठेगा नहीं कभी जीत गया बहुत पैसे कमा लिए जुए में धन कमा लिया तो उसके यार दोस्त कहेंगे कि अरे भाई आज तो कुछ खाना पीना हो जाना चाहिए हम जब जीते थे हमारे पास पैसा है तो हमने खिलाए पिलाए नहीं तुम नहीं खिलाओगे पिलाओगे जबरदस्ती ले जाएंगे ठेके पर बिठा देंगे तो जुआ के बाद शराब दूसरा दोष आ जाएगा कभी हार गया तो बहुत गम में चला गया तो उसके जीते हुए मित्र कहेंगे कोई बात नहीं क्यों गम में डूबे हो एक प्याला पी लो बस सब सुस्ती दूर भाग जाएगी गम चला जाएगा तो चाहे जीते जुआरी तो शराब पिएगा हारे तो शराब पिएगा दूसरा दोष आ गया अब शराब पीते ही बुद्धि बिगड़ जाएगी फिर बहू बेटी का भेद समाप्त तो हो जाएगा परस्त्री गमन करने लग जाएगा तीसरा दोष आ जाएगा और इस प्रकार के व्यसनों के आते ही उसका आहार तो बिगड़ ही जाएगा मांस खाने लग जाएगा अशुद्ध वस्तु का आहार करने लग जाएगा तो जुआ के बाद शराब शराब के बाद व्यविचार व्यविचार के बाद मांस भक्षण और मांस बिना हिंसा के प्राप्त तो होता नहीं चाहे अपने मारो चाहे कोई दूसरा मरे हिंसा से मानस मिलता है और पांचवा दोष है पाप की कमाई आपकी होगी पवित्र धन होगा तो कभी ऐसे अपवित्र कार्यों में नहीं जाएगा आपके पास बढ़िया धन होगा तो शराब कबाब जुआ व्यविचार में थोड़ी जाएगा वो धन गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा माता पिता की सेवा अतिथि अभ्यागत की सेवा और सारे जगत को जनार्दन का स्वरूप मान करके सेवा में जाए बुरे काम में नहीं लग सकता अच्छा पैसा बुरे काम में नहीं लगेगा और बुरा पैसा अच्छे काम में नहीं लगता क्या करें भली लाइफ कथा है तो बनी रहे पर कथा तो हमारी साधु साई है हमारे खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि तो एक बेस्या के मन में आया उसने बहुत धन कमाया था पाप करके उसके मन में आया कि सराध आ रहे हैं हम भी अपने पुरखों को तार दें आखिर किसने किसी की बेटी तो हम है ही हैं ये पता नहीं किसकी है पर हैं तो किसी ने किसी की हमारे भी कोई न कोई पुरखा होंगे तो उनको तार दें और धन से किसने किसी ने किसी पंडित जी को कह देंगे कि करो भोजन अब उसने खूब बढ़िया अपने घर को सजाया धजाया कोई पंडित जी पोथी पत्रा लेके निकले पंडित जी पाए लागू कहो जजमान की बेटी प्रसन्न रहो क्या बात है पंडित जी श्राने वाले हैं सोलह दिन आपको यहां तर्पण श्राद्ध कराना है और रोज खीर मालपुआ पाना है और रोज सोने की मोहर दक्षिणा में लेनी शायद आज का समय होता तो कोई लालच में आ जाता लेकिन वो जमाना बहुत पवित्र था ब्राह्मण पूछते भाई तुम हो कौन कैसे धन कमाया धीला पाई जहां मिलते हो और वहां सोने की मुहर मिले कहा से आए इतना धन वो जब अपना परिचय देती तो पंडित जी कहते कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे एक भाड़ को पता चल गया भाड़, भाड़ जानते हो ना नकल करने वाले भाड़ को पता चल गया कोई भाड़ देवता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना इनको भी भगवान ने कला दिए तो भाड़ को पता चल गया उस भाड़ ने बढ़िया वेशभूषा बनाई पंडित जी की पंडित जी की वेशभूषा क्या है देखिए बहुत ध्यान से सुने पगड़ी बांधना ये सनातन धर्म की अति प्राचीन व्यवस्था है हमारे महाराज जी हमें स्मरण है जब स्थान से निकलते महाराज जी कहते सिर पर वस्त्र बांधो पगड़ी बांधो तब निकलो टोपी मुसलमानी सभ्यता में आई लेकिन पगड़ी बांधना ये हमारे सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है इसलिए आज भी हमारे यहां आचार्य गद्दी पर कोई विरासता है मन तो उसको साफा बांधा जाता है पगड़ी बांधी जाती है आज भी कोई मरने के बाद किसी को उत्तराधिकार मिलता तो क्या कहते है? रस्म पगड़ी इसका मतलब पगड़ी की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है परंपरा पुरानी है पंडितों की भी पहचान पगड़ी से होती थी आजकल हम लोग पगड़ी नहीं बांधते हैं ठंडी में बांध लेते हैं नहीं तो हमेशा पगड़ी बांधनी चाहिए सिर पर पगड़ी होना चाहिए पंडितों की पहचान है पुरानी कहावत है बड़ा धोता बड़ा पोथा और पंडिता पगड़ा बड़ा हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु बिना पगड़ी बांधे नहीं जाते जब वहां से आते ठंडियों में तो खूब बड़ा पगड़ा बांध लेते गुरुजी तो गुरु जी बहुत बड़ी पगड़ी हो गई तो गुरु जी कहते भाई पंडित है ना बड़ा धोता बड़ा पंडित आप पगड़ा बड़ा पगड़ा बांध करके तो एक भाड़ ने खूब बढ़िया पगड़ा बांधा खूब चौड़ी किनार की धोती पहनी अब बढ़िया दुपट्टा डाल के सुंदर चंदन खूब थोपा लगा करके और एक लाल वेस्टर्न में खूब बड़ी पोथी बांध के चला खड़ा पहन के चट पट, चट पट करता हुआ चला अरे भाई ये पंडित जी बहुत जोरदार आए बेस्या ने उठ के प्रणाम किया पंडित जी पाए लागू जजमान की बेटी प्रसन्न रहे कैसे पधारे बोले जजमानों का कल्याण करते हुए घूम रहे अच्छा तो महाराज में बड़ी दुखिया हूं श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं आप सोलह दिन यहा भोजन करो और रोज दक्षिणा लो ठीक हाँ, है कोई बात नहीं वैसे तो मैं स्वयं पाकि ब्राह्मण के घर में पानी तक नहीं पीता लेकिन तू यजमान की बेटी तेरा कल्याण तो करना ही पड़ेगा भाई भजन करेंगे तेरा पाप नष्ट करेंगे तो, तो दक्षिणा कुछ ज्यादा लगेगी बोले कोई बात नहीं दक्षिणा की चिंता मत करो और लोगों को तो एक मोहर देने को कहा था आपको पांच मोहर सोने की रोज दूंगी आपको भोजन हमारे हाथ से बनाया करना पड़ेगा कर लें कोई बात नहीं अब सोलह दिन तक उसने आकर भाड़ ने खूब बढ़िया खीर और मालपुआ खाया सोलह दिन का श्राद्ध होता ना पूर्णिमा से शुरू होता अमावस्या पर पूरा होता तो सोलह दिन हो जाते जब पितृविसर्जनी अमावस्या आई तो बेशया बोली बोले पंडित जी अब आशीर्वाद दीजिए क्योंकि श्राद्ध पूरे है गए आशीर्वाद दीजिए क्योंकि ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ के आशीर्वाद देते मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तवा आशीर्वाद दिया जाता आशीर्वाद दीजिए वो बिचारा कहाँ से जाने आशीर्वाद देना भाड़ थाउ उसने कहा देखो भाई हम संस्कृत में आशीर्वाद देना नहीं जानते हम हिंदी में देंगे तो महाराज दे तो सही किसी भाषा में दो भाण बोला सोरह दिन भोजन किए खाई खीर अरुख खाण माने सक्कर सोरह दिन भोजन किए खाई खीर अरुखाड़ पोको धन पो में गयो तू बेस्या में भाड़ जैसा धनता वैसे ही के पेट में चला गया तू बेस्या में भाड़ो आज जिन लोगों की पास अकूत संपत्ति है और गो रक्षा गो सेवा में नहीं लग रही है समझ लेना पोकोधन बुरे काम में जाएगा इसलिए अपनी पवित्र लक्ष्मी को पवित्र कार्य में व्यय करो मूलो वृंदावन बिहारी हमने तो यह देखा है खूब अनुभव करके श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जीवन भर ऐसी कृपा बनी रहे अशुद्ध धन वाला व्यक्ति हमसे जुड़ता ही नहीं जुड़ेगा तो भग जाएगा दूर चला जाएगा जुड़ के नहीं रह सकता ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है जुड़ के कैसे रहेगा ऐसी बातें कोई सुनेगा तो वो काय को पास में आएगा सीधी सी बात दूर ही रहेगा। माताजी हमारे हैं कोई भंडारा करने के लिए भी मनुकपीठ में आवे परिचित आवे तो सबको मालूम है आप परचित व्यक्ति आवे तो हम पहले पूछते आपका काम क्या है आप कैसे धन कमाया आपने क्यों संतों को जिमाना चाहते हो कृषक का धन बहुत पवित्र है किसान का धन बहुत पवित्र है व्यापारी का धन भी यदि अपने पैतृक परंपरा से व्यवसाय कर रहा है धन उसका पवित्र है, नौकरी चाकरी करने वाले का धन पवित्र है लेकिन मध्य बेच कमाया हुआ धन मांस बेचकर कमाया हुआ धन जीवा खेलकर कमाया हुआ धन किसी को लूट खसूट कर कमाया गया धन वो अपवित्र है उसको खाने पीने वाले उसको भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है आप पांच प्रकार के दोषों का त्याग कर दीजिए तो आपके लिए कोई कल युग नहीं आप कलयुग में भी सतयुग में जी रहे न कभी जुआ खेलो न कभी मद्यपान करो और न कभी व्यभिचार करो न कभी मांस भक्षण करो हिंसा करो न पाप की कमाई करो और इन पांचों दोषों की निवृत्ति ईमानदारी से गोसेवा करने वाले के जीवन में इन पांचों दोषों में से कोई भी एक दोष नहीं रहता ये दोष नहीं रहेंगे ये दोष आएंगे ही तब अन्यथा नहीं मानना हमारे ब्रिज में हमारे सामने की घटना है ये बात सन इक्यासी बयासी की है सन व्यासी की घटना है वृंदावन में हमारे सामने की घटना एक महात्मा को हैजा हो गया कॉलरा है हो गया और एक वैद्य जी ने बताया कि प्याज का रस कोई दवाई पची नहीं रही थी प्याज का रस यदि इसके मुंह में निचोड़ दिया जाए महात्मा तो इसके प्राण बच जाएंगे तो आप आश्चर्य मानो वृंदावन में प्याज नहीं मिला था सन व्या की व्यक्ति मथुरा गया स्कूटर से प्याज के प्याज का रस लान प्याज लाने के लिए रस डालना पड़ेगा मुंह में पर भगवान ने दया की वो रस आने के पहले ही वो महात्मा ठीक हो गए उनका धर्म नहीं बिगड़ा अब स्थिति यह है कि घर घर में प्याज लहसुन तो बहुत सामान्य चीज है अब तो जो नहीं खाना चाहिए वो खाया जा रहा है जो नहीं पिया जाना चाहिए वो पिया जा रहा है। कारण क्या हुआ अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि पहले प्रत्येक ब्रजवासी गोपालक था इसलिए न उसके घर में जुआ था न उसके घर में शराब थी अब गाय हटा दी भैंस पालक हो गए और धन के लालच में भैंस का दूध बेचने लग गए तो दूध बेचते हैं और मद्य पीते हैं ये दोष ब्रिज के गांवों में ब्रिजवासियों में भी ये दोष आने लग गए ये विकृति क्यों आई ये विकृति इसलिए आई कि गोपालन से दूर हो गए गो सेवा से दूर हो गए यदि नैमिषारण्य निवासियों में भी विकृति दिखाई पड़ रही है तो उस विकृति का भी मूल आधार यही है कि वो गो सेवा से दूर हो गए गो से विमुख हो गए इसलिए दोष आ गए और ये सबके सब गो उपासक गो भक्त गो सेवक बन जाएंगे तो हमारा विश्वास है कि फिर ये दोष भी नहीं रहेंगे और यदि ये दोष हमारे जीवन में न रहे ये पांच प्रकार के दोष हमारे जीवन में न रहे तो हमारे जीवन में फिर कलयुग का कोई स्थान नहीं है बोलो भक्तवत्सल भगवान की बहुत से लोग कहते हैं कि परीक्षित ने सिर पर मुकुट धारण करना बंद कर दिया था क्योंकि मुकुट सोने का था ऐसा कोई कहीं उल्लेख नहीं है हाँ कलयुग को अवसर इसलिए मिला कि एक दिन परीक्षित के खजाने की सफाई हुई उसमें एक विशाल मुकुट निकला और मुकुट जरासंध का था जिसने सारी धरती के खजानों को लूट खसोट कर दिव्य मणियों को जड़वा करके वो मुकुट बनवाया था जरासंध का वध जब भीमसेन के द्वारा हुआ और भीमसेन ने विजय प्रतीक के रूप में उस मुकुट को लिया था वो खजाने में जमा था पर युधिष्ठिर ने उसको कह दिया था भाई ये पापी के पाप की संपत्ति है ये किसी के धारण के योग्य नहीं है यह है एक बहुमूल्य वस्तु इसलिए सुरक्षित रहे निधि के रूप में इसका कोई प्रयोग न करे बड़े बूढ़े मंत्री पधार गए चले गए बात लुप्त तो हो गई और मंत्रियों के आग्रह पर उस जरासंध के मुकुट को परीक्षित ने मस्तक पर धारण किया जैसे ही पाप की कमाई सिर पर आई एक धर्मात्मा राजा के मन में शिकार खेलने की इच्छा उत्पन्न हो गई वो मृगया करने के लिए जंगल चले गए कोई शिकार मिला नहीं एक मरे हुए सर्प को एक समीक नामक ऋषि के गले में लपेट दिया और वे चले आए क्रोध में थे कि इस महात्मा ने मुझे प्यासे राजा का सत्कार नहीं किया इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रंगी ने जो कौशिकी नदी के जल में खेल रहा था उसको जब पता चला कि मेरे पिता के गले में सर्प लपेटा है किसी क्षत्री ने श्राप दे दिया इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि हनी धन क्षतिष्मारम जिस कुलांगार दुष्ट राजा ने मेरे निष्पाप पिता के गले में सर्प लपेटा है तक्षक नाग उसे सात में ढसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी परीक्षित को जैसे ही शाप की सूचना प्राप्त हुई वे सब कुछ त्याग कर श्री गंगा जी के तट पर आ गए परीक्षित को राजा जन्म को राजा बना करके गंगा जी के तट पर आ गए या वैल तुलसी मिश्र कृष्णा घिरेणु अभ्यधिक नेत्री पुना तिलो का शेषान कस्ता से जिन गंगा जी के जल में भगवान के चरण कमलों का मकरंद ही बह रहा है तुलसीदल तुलसीदल की मंजरी की जो दिव्य सुगंध है उससे मिश्रित जो भगवत चरणारविंद का मकरंद है जिन गंगा जी में प्रवाहित हो रहा है जो गंगा जी दोनों लोगों को पवित्र करने वाली है नीचे के लोगों को ऊपर के लोगों को कौन ऐसा मरने वाला प्राणी है जो गंगा जी का सेवन न करना चाहेगा बोलो गंगा मैया की गौतमी गोमती नदी यहाँ गोमती गंगा है ना नहीं, नहीं। गोमती गंगा आदि गंगा है भागीरथी गंगा से पहले धरती पर गोमती जी का अवतरण हुआ है इसलिए पहुंचे जाए धेनुमती तीरा बोलो गोमती गंगा की जय बड़ी महिमा है गोमती की। की। बोलो भागीरथी गंगा इसलिए काशी के में लिखा है जहां गोमती और भागीरथी का संगम होता है उस क्षेत्र की बहुत भारी महिमा है। वहां भी गंगा जी उत्तरवाहिनी है पुराणों में बड़ी भारी महिमा है महाराज जी लिखा है महाभारत में लिखा है हम तो महाभारत पढ़ के ही वहां इस बार गए थे महाभारत में लिखा है अग्निष्टोम नामक जो स्रोत यज्ञ है जिसकी पात्रता सब नहीं होती है जिसके संबंध में लिखा है स्वर्ग कामो अग्निष्टोमे नजेत उत्तम लोकों की कामना हो अग्निष्टोम यज्ञ करे निष्काम भाव से करे तो भगवान के चरण कमल मिलते हैं तो जहां गोमती और गंगा का संगम है ये काशी के 25-30 किलोमीटर दूर मारकंडेश्वर महादेव हैं वहाँ गोमती और गंगा जी का संगम है बड़ी दिव्य धारा है इस बार हम लोगों को स्नान का अवसर मिला और पहले भी एक दो बार स्नान का अवसर मिला अभी पिछली बार से पिछली बार तो हम बक्सर जा रहे थे तो जैसे ही वो स्थल आया तो समय नहीं था लेकिन हमने कहा चलो गाड़ी मोड़ लो और वहां स्नान करके तब फिर बक्सर पहुंचे बहुत बड़ी महिमा है हमारे भारतवर्ष की पवित्र नदियों की गंगा जी क्या कहना है? गंगा जी साक्षात भगवान है साक्षात भगवान है। इस रूप में भगवान हम सबको प्राप्त है बोलो गंगा मैया की माता शैलसुता सपत्नी वसुदा श्रृंगार हलि स्वर्गारोहण वैज भागीरथी प्राथय तीर वसतवीचिखत नाम स्मर तस्वर्पित श्यार व्य महर्षि वाल्मीकि कह रहे माता हे माता शैल आप हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती भी हिमालय की पुत्री हैं इसलिए और आप हिमालय पुत्री पार्वती से विवाह शंकर जी ने किया है और आप भी हिमालय की पुत्री हैं इसलिए आपको सिर पर धारण किया है एक को गोद में बिठाया है एक को सिर पर पधराया है तो सही लसुता सपत्नी आप सपत्नी किसकी पार्वती जी की वसुधा श्रृंगार धरती का श्रृंगार भगवती गंगा है गंगा के नाम बिना धरती शोभा है इसलिए आज समग्र भारतवर्ष का ये पुनीत कर्तव्य है कि अब गंगा जी की और अधिक उपेक्षा नहीं होनी चाहिए अब संपूर्ण भारत वर्ष को कृत संकल्पित हो जाना चाहिए कि हम अपने भारतवर्ष की पवित्र गंगा को अविरल और निर्मल बहने देंगे और गंगा जी की पवित्रता से भारत की समस्त नदियों की पवित्रता जुड़ी हुई है अब जैसे गंगा जी तब तक, तक शुद्ध नहीं होंगी जब तक यमुना जी को शुद्ध नहीं किया जाएगा फिर जितनी भी नदियां गंगा जी में मिलती हैं उन सबको शुद्ध करना पड़ेगा तो एक गंगा को ठीक से विशुद्धिकरण के अभियान में भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियों की पवित्रता जुड़ी हुई है यह वसुधा का श्रृंगार है यह धरती का श्रृंगार है भैया धरती माता का श्रृंगार मत बिगाड़ो गंगा जी को गंदा करके वसुधा श्रृंगार हारावली ये धरती माता ने गंगा जी की धारा रूपी हार पहना पहन रखा है स्वर्गारोहण यह स्वर्ग की सीढ़ी है वैजयंती जयंती भवती भागीरथी ये भगवान की वैजयंती वनमाला है ऐसी भागीरथी की प्रार्थना करते हैं हे भगवती गंगे गंगेरे वसत महर्षि वाल्मीकि करें ऐसी कृपा करो आपके तीर पर ही हम निवास करें तीर वसता हा। तुम्हारे तट पर रहते हुए तुम्हारा जल पीते हुए आपकी लहरों में खेलते हुए तव नाम गंगे गंगे गंगे या चरण करते हुए तदर पितदशा अपनी दृष्टि से आपकी उत्ताल तरंगों का दर्शन करते हुए स्यान में शरीर अव्य गंगा जी के जल में खड़े हो गंगा जल पी रहे हो गंगा गंगा उच्चारण कर रहे हो उस समय हमारे शरीर से प्राण निकले बोलो गंगा मैया की परीक्षित जी गंगा जी के तट पर आ गए गंगा जी से हमको बहुत प्रेम हम भी मन में सोचते थे कि कभी क्या हमको भी गंगा जल मिलेगा पर संतों की कृपा हो गई सहज ऐसी व्यवस्था बन गई कि यह बारह मास गंगा जल पीने को मिलता है कहीं चले जाए ये भगवान की बड़ी कृपा कई बार न चाहते हुए भी हमको गंगा जी का दर्शन कई बार वर्ष में हो जाता है ये गंगाजी श्री गंगा मैया की जय महाराज जी गंगा जी के तट पर परीक्षित आकर बैठ गए उस समय धरती के सभी संत वहां आए कौन संत आए बहुत सुंदर पंक्ति है तीर्थ भी गेसि स्वयं ही तीर्थानि पुन संभि तीर्था गांप देश ही तीर्थ में जाने के बहाने से संत तीर्थों को पवित्र करते हैं जाते तो तीर्थ में तीर्थ में स्वयं पवित्र होने के लिए नहीं स्वयं तो वे परम पवित्र हैं। हैं। तीर्थों तीर्थों को को तीर्थ बनाने के लिए। तीर्थों को पवित्र बनाने के के लिए, लिए पवित्र जाते कौन-कौन महात्मा गए? इनका हैशिष्ठ तो चवन सरद्वान अरिष्ट नेमी भ्रगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र जी परशुराम जी उत्य इंद्र इंद्र प्रमद इधम वाह मेधातिथि देवल आर्शिषेण भरद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय औवकवश अगस्तजी महाराज व्यासजी महाराज नारजी महाराज आदि आदि ऋषिपारे अवशिषन सरद्वान्न आरिष्टने गिरा परासरो गादी सुथ राम उतथेदाह देवल देवल देवरातो मेधातिथिर्देव देवरावल आर्ष्टिषेणो भारद्वाजो गौतम पिपलाद मैत्रेय औव कवश कुंभपानो भगवा नारदस्ड़े बड़े, -बड़े महात्मा आए अन्े चेवर्षि ब्रह्मषिवरियार्षिवरिया अरुणादय देव ऋषि राज ऋषि ब्रह्मर सि पधारे और महाराज परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया सब संतों को देखिए संत सेवा की महिमा क्या है यही संत सेवा की महिमा ये दुनियादारी के जो लोग हैं ना इनकी सेवा की महिमा क्या है आपके जब अच्छे दिन होंगे सुख समृद्धि के दिन होंगे तो आपसे दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी न हो तो भी आपके वे खास बन जाएंगे रिश्तेदार बन जाएंगे कहेंगे हमारे तो जम हमारे ससुर लगते हैं तो हमारे जमाई लगते हैं तो हमारे समझी लगते हैं कैसे लगते इस, इस नाते से लगते हैं इसलिए बढ़िया चाट पकोड़ी खाने को बोले चाय बाल भोग करने को बोले इसके लिए रिश्तेदारी ना होते हुए वो रिश्तेदारी निकालेंगे और कहीं विपत्ति का समय आ गया तो हो सकता दूर की बात तो जाने दीजिए खास सहोदर भ्राता सगा भाई वो भरे बाजार में कह देगा कि मैं नहीं पहचानता ये कौन है पर संत ऐसे नहीं हो सुख समृद्धि के समय संत भले ही दूर रहे मौज लेने दो कोई बात नहीं किंतु जब अपने आश्रित पर वे संकट देखते हैं तो भले ही अपने जीवन में कभी अपने लिए ठाकुर जी से कुछ न कहा हो पर वे आश्रित के लिए हृदय से पुकारते हैं प्रार्थना करते हैं और उसके कल्याण की कामना करते हैं संतों में जैसी करुणा होती है महाराज अद्भुत करुणा होती है हमें एक घटना बार बार स्मरण में आती है हमारे गुरुस्थान में खाक चौक में एक गौ माता थी को खूब दूध पिलाया संतों को दूध पिलाया बहुत सुंदर गाय थे ऐसे जे ठाकुर जी के चित्र में गाय बनी रहती ऐसी गाय थी एकदम सफेद सुंदर देशी गाय हम जो भक्तमाली जी महाराज के गुरुदेव के चरणों में सुदामा कुटी रहते थे उस समय की बात है वो गाय अस्वस्थ हो गई वृद्ध थी मैने गाय की जो स्वाभाविक आयु से काफी ज्यादा आयु उनकी हो गई थी कम से कम हम समझते 25-26 साल की आयु हो गई होगी और ज्यादा की भी हो सकती है अस्वस्थ हो गई तो हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी ने जब वो बीमार पड़ी तो महाराज जी भी फलाहार करते थे छोड़ दिया बोले गाय आज कुछ नहीं खा रही हम नहीं खाएंगे जन्माष्टमी का समय था गाय का स्वास्थ्य बिगड़ा महाराज जी ने हमको बुलाया अमुकदास नाज बोले गौ माता लगता अब जाने वाली है इन्होंने खूब संतों की सेवा की ठाकुर जी की सेवा की है तो ये जा रही मंदिर से जी का चरणामृत देते हैं तुलसी दल मुख में देते हैं, गंगा जल यमुना जल में चरणामृत उतारा भगवान का और हमको बोले गीता सुनाओ तो के पास कंबल बिछा बिठा दिया और हम गीता जी का पाठ करने लगे बोले जोर से बोलो गाय के कान में जाना चाहिए धीरे धीरे बोलो जल्दी जल्दी नहीं तो बढ़िया से उच्चारण पूर्वक हमने गीता का पाठ किया गीता पूरी हो गया बोले विष्णु शस्त्र नाम सुनाओ विष्णु शस्त्र नाम सुनाने लगे विष्णु शस्त्र नाम श्रवण करती रही गो माताएं गो माता महाराज जी की गोद में सिर रखे हैं और जय ही विष्णु शस्त्र नाम का अंतिम शब्द आया ओम सर्वप्रहरणा प्रहरणा युध ओम नम इतिम विश्व विष्णु कारो भूत प्रभु यहाँ से लेकर अंतिम जैसे ही आया उसी समय गोमाता ने भगवत धाम प्रयाण किया जैसे कोई माता के मरने पर व्यथित हो जाए ऐसी महाराज जी की आंखों से आंसू बहने नहीं महाराज बोले चलो ये गोलोक गई बुरा नहीं मानना जिन अपने पिता पितामह की संपत्ति के आप एकमात्र अधिकारी होते हैं क्या इस प्रकार से उनकी सदगति हो आप लोग भी कभी ऐसा करते हैं क्या ऐसा करने वाले कम लोग हैं ये तो जरूरी कहेंगे कि मर रहे हैं तो उनसे पूछ लो कहीं गाड़ के तो नहीं रखा है बता जाए किसी पे कुछ उधार तो नहीं है ये सब सोचेंगे लेकिन यह कल्याण अपने आश्रम में रहने वाले किसी चतुष्पाद जीव के भी कल्याण की ऐसी भावना में ही हो सकती है इसके बाद महाराज जी ने हमको 11 सिक्का दिए कलदार जो होते हैं बोले दक्षिणा अहम घबरा बोले भाई देखो गीता सुनाई है दक्षिणा नहीं देंगे तो इसको पुण्य नहीं मिलेगा अब उनके सामने हम बोल तो सकते नहीं थे चुप हो गए डर गए एकदम क्या करें हम अपने महाराज जी के पास गए भक्त मलहजी महाराज के पास महाराज जी ऐसी, ऐसी ऐसी बात है बोले जाओ श्री अमुना जी में स्नान करो और आज प्रदोष आज जो है भगवान शंकर गोपीश्वर महादेव उनको जाकर के जल चढ़ा के ये ग्यारह रुपये उन्हीं की दस रुपये दूध दही पंचामृत स्नान और पुष्पमाला सब लगा देना और एक रुपये दक्षिणा दे देना की आज्ञा का पालन किया और बोले भगवान शंकर से कहना कि नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी ने ग्वारिया आपको ही बनाया गोपराज तो गोलोक धाम के ग्वारिया पशुपतिनाथ आप हैं तो इन गोमाता को गोलोक धाम के परिकर में सम्मिलित कर ले प्रार्थना कर दे हमने जाकर गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना की बोलिए ऐसा जीव मात्र का हित चाहने वाला और कौन हो सकता है इसलिए तो हमारे संतों ने कहा है हमें किसी भक्त के संत के घर की आस्थान की नाली का कीड़ा बना देना वो हमें मंजूर है क्योंकि संत का चरण जल और उनके कुल्ला करने पर उनका अधरामृत प्राप्त तो होगा तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा भक्ति शून्य ब्रह्मा के लोग का निवासी भी हमको मत बने अमुनाचार्य जी का भाव ये संतों की महिमा आप विचार कीजिए परीक्षित जी किसी को न्योता देने गए थे लेकिन परीक्षित जी संत सेवी हैं इसलिए जब संतों ने सुना तो वे सब उपस्थित हो गए जब तक परीक्षित को भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे भाग्यशाली हैं वे जीव जिन पर संतों का ऐसा अनुग्रह होगा पापी से पापी जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक संत कर ले संत तो उस जीव के भी कल्याण में संदेह नहीं है परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, धरती के सभी संत संकल्प करके बैठे हैं जब तक परीक्षित को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक तुम लोग यहां से उठेंगे नहीं परीक्षित का तमोपया तम प्रतियिप्रा गंगा च देवी धृतचितमीशे द्विजोपसृष्टा कुकस्तक्ष को दशत्वलम गायत विष्णु गा था गायत विष्णु गाथा हे ऋषियो हे ब्राह्मणो मैंने गंगा जी का आश्रय ले रखा है अपने चित्त में श्री कृष्ण को उदाहरण कर रखा है अब हमें तक्षक से कोई भय नहीं है भले ही तक्षक आकर मुझे डसले मेरी प्रार्थना है गायत विष्णु भले ही दशवल गा यु पर आप लोग कृपा करके भगवान के मंगल में चरित्र को सुनाएं। देखो परीक्षित कथा सुनना चाहते लेकिन कोई कथा नहीं कह रहा है क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए कथा नहीं कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है इस सभा को अलंकृत करने के लिए परमहंस चक्र चूडामी आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव का पदार्पण होने वाला है यदि हम ही बैठकर कथा कहने लग गए तो सुखदेव जी आएंगे भी तो श्रोता बन के बैठ जाएंगे उनके वाणी का प्रसाद उनका लाभ हमें नहीं मिलेगा इसे एक शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए भले ही एक वक्ता दो वक्ता नहीं वक्ताओं की पूरी जमात तो हो लेकिन यदि उस सभा में कोई सुखदेव जी की कोटि के विरक्त महापुरुष आने वाले हों, तो फिर वक्ताओं को अपने कुंड कंठ की खुजली शांत कर लेनी चाहिए उन्हें सौम्य होकर बैठ जाना चाहिए कि भैया अब तक तो हम रहे वक्ता अब वक्ता नहीं अब हम श्रोता बने और एक सच्ची बात यदि हम कहें तो एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है जो अच्छा श्रोता नहीं होगा वो कभी अच्छा वक्ता नहीं बन पाएगा एक प्रश्न भी हमने कभी अब तक अपने जीवन में लिख कर तैयार नहीं किया कि हमको ये कहना है ना कहीं कोई किसी डायरी में श्लोक नोट किया केवल श्री गुरुदेव भगवान की जूठन उनकी चरण रज उनका चरण जल उनका अधरा उनके चरणों में पड़े रहे और कभी कभी महाराज जी जब कहते तो उनके साथ जाते वे जो कहते वो सुनते वही कुछ अपनी मंद बुद्धि में कुछ संस्कार ये उन शब्दों को श्री गुरुदेव की वाणी को कहकर सुनकर हम अपने वाणी को पवित्र करते हैं वस्तुता अपनी योग्यता किंचित मात्र भी नहीं ये श्री गुरुदेव भगवान का कृपा प्रसाद है उन्हीं का वाणी का प्रसाद है हाँ कुछ उठपटंग बात निकल जाती वो अपना दोष है और जो बढ़िया से बढ़िया बात निकलती ज्ञान भक्ति वैरागी की वो श्री गुरुदेव भगवान का प्रसाद है उनका दिया हुआ व्यास वाल्मीकि का प्रसाद है उसमें अपना कुछ भी नहीं ये श्रवण का फल है सुनो खूब सुनो सुनो इतना सुनो कि सुनते सुनते हृदय में भगवान की चर्चा को छोड़कर दूसरा कुछ रह ही न जाए इतना सुनो बर्तन में भरते चले, भरते चले जाओ भरते चले जाओ भरते चले जाओ तो क्या होगा जब भर जाएगा तो बाहर बहने लग जाएगा इतना भरो इतना भरो की अब जब वाणी मुखरित तो हो उससे तो भगवत भागवत चर्चा ही हो हमारा आग्रह है कम से कम प्रत्येक संत के स्थान में नित्य सत्संग होना चाहिए नित्य कथा होनी चाहिए हर घर में होना चाहिए और हर साधु के स्थान में होना चाहिए संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आधा घंटा सत्संग हो हर घर में और आधा घंटे हरिनाम संकीर्तन हो गुरुवाणी का पाठ कुछ भी हो एक घंटे का सत्संग प्रत्येक मनुष्य करे चाहे गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो आधा घंटे कीर्तन आधा घंटे सत्संग इतना यदि लोग करने लग जाएं, तो महाराज वातावरण बदल जाएगा स्वभाव बदल जाएगा फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी इतनी बड़ी महिमा है नित्य सत्संग की तो आज सब सुखदेव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसी समय सुकदेव जी पधारे तत्रवद भगवान् व्यासपुत्रो गामटमानो गामेक्ष अलक्ष लिंगो निजला तस्मिन नीति तत्र, तत्र, तत्र वही प्रकट हो गए सुखदेव जी जैसे भगवान को जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाते हैं ऐसे सब ऋषियों ने सुखदेव जी का आवाहन किया और सुखदेव जी वही प्रकट हो गए बोलो सुखदेव भगवान की सहज गाम, यदि विचरते हुए अनपेक्ष किसी से कुछ नहीं चाहते अलक्ष लिंग किसी संप्रदाय का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा सुखदेव जी के शरीर पर अरे पहले कपड़ा हो तो, तो पता चलेगा कि सफेद कपड़ा है कि पीला कपड़ा है कि लाल कपड़ा है कपड़ा ही नहीं कहां से पता चलेगा अन किसी संप्रदाय का तिलक है कुछ नहीं अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट अपने आप में संतुष्ट है आत्माराम आत्मकाम काम पूर्ण काम परम निष्काम है व्रतश्च बाल बालक घेरे हुए तो समझते कोई पागल बाबा है और अवधूत सोलह वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी सदा सोलह साल की आयु में ही रहते हैं न घटते न बढ़ते पर यहां व्यास जी कह रहे हैं सूत जी कह रहे हैं सोलह वर्ष ने तम दर्षम द्वेष्ट वर्षम छोड़ वर्ष कह देते द्वस्त क्यों कहा कहने से भी तो सोलह हो गए ना आठ दूना सोलह तो क्यों कहा इसलिए कहा कि सोलह वर्ष के बालक को किशोर कहते हैं और किशोर अवस्था आने पर विकार आ जाते हैं किंतु सुखदेव जी सोलह वर्ष के होकर भी आठ वर्ष के बच्चे के जैसे निर्विकार हैं इसलिए उनको दृष्ट वर्ष कहा जाए तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पाद बड़े कोमल चरण कमल हैं बड़े कोमल कर कमल हैं आजान लंबित भुजाए हैं विशाल वक्षस्थल स्थल है उधर में त्रवली रेखा है दक्षिणावर्त गंभीर ना भी है लाल लाल कर कमल हैं लाल लाल चरण कमल हैं सुंदर शंख के समान ग्रीवा है मानसल भुजाए हैं सुंदर चिबुक है सुंदर सूरत कपोल हैं लाल लाल अधर हैं सुंदर नाशा है विशाल कमल दल के समान नेत्र हैं सहज उन्मुनी अवस्था में हैं सुन्दर खिंची हुई भोंहे हैं घूंगराली अलकावली है शरीर में रज लगी हुई है और मत मराल की चाल से हंस की चाल से वे चल रहे हैं। अब हम क्या वर्णन करें नित्य किशोर श्री कृष्ण अपना पोषा उतारज लगा के और अपने बालों को बिखरा के आ जाएं तो कैसे लगेंगे बिल्कुल वैसे ही श्री सुखदेव जी लग रहे हैं क्यों ना हो साक्षात नंदनंदन नंदन श्री कृष्ण ही तो सुखदेव हैं कोई दूसरे नहीं महाराज जी सब उठ के खड़े हो गए श्री सुखदेव जी महाराज की सब ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उत्तम आसन उन्हें प्रदान किया परीक्षित जी ने विधिवत पूजन किया और प्रार्थना किया ये शाम संस्मरणा साम सब शुद्य कि पादशौचासनादि बहुत प्यारा श्लोक है भागवत जी का आप जैसे महात्माओं का कोई प्रेम से भाव से स्मरण करे तो स्मरण करता तो चेतन है वह तो पवित्र हो ही जाता है अचेतन पदार्थों से बने हुए भवन में घर में चूना मिट्टी सीमेंट कंक्रीट से बने हुए भवन में बैठकर यदि वह आप जैसे संतों का नाम लेता है स्मरण करता है तो वो जड़ पदार्थों से निर्मित मकान भी पवित्र हो जाता है भवन भी पवित्र हो जाता वो भी तीर्थ बन जाता है आप जैसे संतों की याद कर लेने मात्र से और फिर साक्षात संत पधार जाएं, उनका चरण प्रक्षालन हो जाए उनका अधरामृत गिर जाए उनका चरणामृत गिर जाए तब तो कहना ही क्या है तो आज हम बड़े भारी भाग्यशाली हैं जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह सकता ऐसे ही आप जैसे संतों के दर्शन के बाद फिर दोष पाप नहीं रह सकता यहां एक श्लोक माताजी बहुत सुंदर है परीक्षित कह रहे हैं कि अब तक हम सोचते थे कि हमारे पूर्वजों पर श्री कृष्ण की कृपा ज्यादा थी लेकिन आज हमें विश्वास हो गया हमारे पूर्वजों से भी अधिक कृपा हमारे ऊपर है क्यों देखिए सभी जीवों पर संत कृपा है सब जीवों पर संतों की कृपा बिना कृपा के कोई है ही नहीं सब कृपा के अधिकारी सबके ऊपर कृपा कोई बिना कृपा के नहीं सब पर बराबर दया सब पर दया है पर हमारे ऊपर विशेष कृपा है विशेष दया है ये कैसे पता चले इसका पता लगाने का एक ही प्रकार है हाँ। एक ही प्रकार यदि संत दर्शन हो जाए संत मिलन हो जाए सत्संग प्राप्त तो हो जाए तो समझ लेना कि सामान्य कृपा हमारे ऊपर नहीं हमारे ऊपर विशेष कृपा है क्योंकि संत विशोध मिलई पर संतोध मिलई पर चितव हरी कृपा मिलई नहीं, नहीं हरी कृपा नहीं, नहीं तो तुम हर दरस हठ दीना है? क्या है तो तुम मोही दरस हठ दीना ऐसा पूरी चौपाई हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की आज मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई जो आपने हट पूर्वक हमें दर्शन दिया संत की कृपा संत का दर्शन बहुत बड़ा लाभ है बहुत बड़ा माने जीवन का फल है संत की प्राप्ति जीवन का एक प्रेमी हैं उनसे हमने इंदौर में जिज्ञासा प्रकट की बोले हम हमने कहा कि हमको मन में भाव है कि एक बार हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो उन्होंने देवनागरी लिपि वाला हिंदी अनुवाद वाला चार पांच खंड में प्रकाशित है हमको दिया और बोले महाराज हम लोग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इसलिए नहीं कराते आप लोग बुरा नहीं मानना आप लोग बहुत आदर नहीं कर पाते ग्रंथों का बिल्कुल सही बात है ये बात बहुत अच्छी लगी हमें उनकी ग्रंथ साक्षात भगवान के स्वरूप हैं उनका भगवान के जैसा आदर तो हमने भगवत कृपा से एक बार संपूर्ण आद्योपांत ग्रंथ ग्रंथ देखा गुरु देखा साहब पूरे में संत संत महिमा महिमा महिमा और नाम ही विराजमान हम समझते हैं संत का ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है कम से कम भाषा ग्रंथों में तो ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं संत महिमा इतनी संत महिमा साधु निंदा का कितना वर्णन किया है साधु का निंदा निंदक ये हो जाए साधु का निंदक महाराज इतना कहा वस्तुतः जैसे वेद शास्त्र पुराण मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है ऐसे ही संत वाणी भी मानव मात्र के लिए परमहित्य है हम अपने मन की बात बता रहे हैं जिस समय हमको वह सदग्रंथ देखने का अवसर मिला उस समय हमारे मन में आता था कि हम भी कुछ दिन इसी की कथा करें इतनी सुंदर संत वाणी इतनी सुंदर संतवाणी धन्य संत महिमा बहुत बड़ी है कितनी महिमा है संत की कितनी महिमा है भारत भरत महामां भर महा महिमा सुरा जान रामना सक बी जान रामना सक बखानी महिमा आप बोलिए इससे ज्यादा आगे हो सकता है जान ही राम न सक ब खाने ये है संत महिमा इसलिए जीवन में यदि कोई संत मिल जाए तो समझ लो आज भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है नहीं तो संत नहीं मिलते सत्संग नहीं मिलते मिलता हे hey भगवान अब आप जैसे संत के चरणों में बैठ करके हम एक ही बात पूछते हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए किसका श्रवण करना चाहिए किसका जप करना चाहिए कौन सा सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए किसको स्वीकार करना चाहिए अथवा किसका त्याग करना चाहिए हे hey भगवान आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते नहीं क्योंकि आपको भिक्षा लेनी ही नहीं कथनचित किसी सौभाग्यशाली सदग्रहस्थ के द्वार पर आप गए भी तो उतनी देर तक के लिए जाते हैं जितनी देर में एक गैया की धार कढ़े अर्थात कोई बहुत आग्रह करे तो आप धारोष्ण दूध की भिक्षा ले लेते हैं स्वामी जी इससे एक बात पक्की हो गई जिसके दरवाजे पर गाय बंधी है उसी के द्वार पर सुखदेव जी जाते है बोलो वृंदावन बिहारी क्योंकि दूध की भिक्षा लेते हैं इसका मतलब यदि गाय नहीं होगी तो सुखदेव जी नहीं जाएंगे आप घर में देसी गाय जरूर रखो कभी कभी सुखदेव सुखदेव की कोटि के संत भी आ जाएंगे हमें खूब स्मरण है ये जो नासिक कुंभ आने वाला है अभी 2015 में आएगा ना सोलह में पंद्रह में इसके इसके तीसरे तीसरे कुंभ कुंभ कुंभ माने इस आने वाला पहला पहला और इससे पहला, तीसरे की बात है। हम खाक खाकचोक वाले महाराज जी के साथ पूरे महाराष्ट्र की यात्रा पर गए सब जगह दर्शन किया त्रम्बकेश्वर भीम शंकर अजंता एलोरा वो कहा कई जगह गए महाराज जी के साथ तो महाराज जी ने नौ दिन का तो केवल गोदावरी का जल पी करके व्रत किया था तपोवन में 100 साल से ऊपर की उम्र और उसके बाद यात्रा में चले तो वही जल पीना अब हम बहुत परेशान वृद्ध शरीर था कमजोरी भी आ गई शरीर का तो धर्म शरीर के साथ और महाराज जी बाहर का बाजार का दूध दही घी पेड़ा कोई चीज़ लेते नहीं महाराज जी से हमने आग्रह किया साथ में कुछ भगत लोग थे बड़े दुखी थे कि हम लोग तो जहाँ जगह मिलती वहीं खाना शुरू कर देते हैं तो महाराज जी कुछ पानी तो हमसे कहा कि आप महाराज जी को राजी करो हमने महाराज जी से कहा महाराज जी सब लोग बहुत दुखी हैं आप कुछ खा पी नहीं रहे आप कुछ ग्रहण करो तो बोले ठीक है तुम ज़्यादा पीछे पड़े हो तो कहीं रोड से हम लोग चल रहे थे कहीं गाय दीखे देसी गैया तो वहाँ गाड़ी रोक देना ताजा कढ़ा हुआ दूध हम ले लें तो अजंता की ओर और, औरंगाबाद क्षेत्र की घटना है जा रही थी रोड से गाड़ी और ऐसी बढ़िया एक खेत था और उस पर ट्यूबवेल चल रहा था कुआ था और सुंदर महाराष्ट्र की नस्ल की गाय लाल रंग की गाय बड़ी सुंदर गाय छह सात गाय बंधी थी। गाड़ी तो तेज चलती ना कार तो हमने देखा रोको रोको जाते नहीं थे जो लोग उनके निकट वो जानते हैं जैसे कुछ महात्मा ऐसे होते सरल कहीं बुलाए चले गए महाराज जी ऐसे नहीं थे अपरिचित यहां नहीं जाते थे महाराज ऐसे गाड़ी से उतर के उसके भीतर जाके बैठ गए उसने देखा कोई बुजुर्ग संत बड़े बड़े जटा बांधे हुए आ रहे हैं महाराष्ट्र का किसान आदमी था उसने अपनी पाग उतारी प्रणाम किया और एक पुराना सा कंबल दे दिया बैठने के लिए महाराज जी अपने आसन पर बैठने वाले हमने जीवन में कभी नहीं देखा और उसके कंबल पर आराम से बैठ गए जमीन पहले बोला खटिया पर बैठ जाओ महाराज बोले खटिया पर नहीं बैठते कंबल पर बैठ फिर ताजा पानी लाया तो महाराज ने मुंह धोया हाथ धोया कुल्ला किया जल पिया बोला तो महाराज क्या सेवा करूं दूध पीऊंगा तो तुरंत उसने धार काढ़ी और धारुष्ण दूध लेके आया महाराज जी ने दूध पिया पैसा देने लगे नहीं महाराज नहीं लेंगे नहीं लेंगे तो हमने भी पिया महाराज जी ने पिया अब वो आग्रह करने लगा साथ में भगत लोग थे श्रेष्ठ लोग थे वो सब सब पियो दूध पियो महाराज बोले देखो हम लोग साधु हैं हम लोगों को गृहस्थ के घर पे भिक्षा करने का अधिकार है हम दूध ले सकते हैं पर तुम लोग गृहस्थी हो किसान आदमी मुफ्त में दूध मत पीना नहीं सबका पेट फट जाएगा हो <laughs> वो बोला कि महाराज हम तो बिना हम तो लेंगे नहीं कुछ हम तो सबको पिलाएंगे बोले नहीं नहीं तुम लो उसको गो सेवा में लगा सबसे महाराज जी ने सेवा कराई और फिर खूब आराम से वहां बैठे और फिर महाराज जी गाड़ी में बैठे चल पड़े तो हमें वो घटना कई बार स्मरण में आ जाती कि देखिए यदि गाय न होती तो वृंदावन के एक सिद्ध संत बिना बुलाए उसके घर में कैसे जाके बैठ जाते आपके घर में गाय जरूर रहनी चाहिए गाय होगी तो कोई ना कोई महापुरुष आ जाएंगे कोई न कोई सिद्ध संत आ जाएंगे और यदि उनकी चरण रज पड़ गई तो आपका घर तो महातीर्थ हो जाएगा बोलो वृंदावन बिहारी मरने वाले को क्या करना चाहिए प्रश्न सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हुए वरिया ने प्रश्न क्र तो लो कही तम आत्मविथ सम्मत आत्मसमंसामो श्रीवृंदवन विहारी एष ते प्रश्न वरीयान यश्न अत्यंत श्रेष्ठ है आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं इसमें सारे संसार का हित समाया हुआ है आपके कल्याण में तो कोई संदेह ही नहीं है आपका तो कल्याण हुआ हुआ है अरे जिसने गर्भ में भगवत दर्शन कर लिया हो जिसने गर्भ के बाहर भगवत दर्शन कर लिया हो जिसका पूरा का पूरा परिवार भक्त हो और जिसके कल्याण का संकल्प संतों ने कर लिया हो जिसने गंगा जी का आश्रय ले रखा हो जिसने श्रीकृष्ण को चित्त में बसा रखा हो भला उसके कल्याण में फिर कहाँ संदेह ये तो तुम संसार के जीवों के प्रतिनिधि बन करके सबके कल्याण की बात पूछ रहे हो हे राजन संसारी पुरुषों के मन में तो कल्याण की बात ही नहीं आती वो तो जैसे मशीन चलती ना ऐसे मशीन की तरह काम करते रहते हैं उनके जीवन का धेय रोटी कपड़ा मकान इसके अलावा और कुछ नहीं नॉन तेल लकड़ी और कोई चीज नहीं हमारे महाराज जी कहते थे भूल गए राग रंग भूल गए चौकड़ी तीन चीज याद रही नौन तेल लाकड़ी बस इतनी चीज याद रह जाती और सब भूल जाता है सुखदेव जी कह रहे हैं निद्रया ते नक्तम व्यवाए नया दिवार थे हया भरने नवा इन संसारी पुरुषों की पूरी रात सोने में बीत जाती है निद्रया सारी रात सोने में बीत जाती है व्यवायेन अथवा भोग में और दिन धन कमाने की लालसा में बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है शरीर संतान ग्रह कुटुंब ये सबके सब, सब नाशवान है अपने प्रिय से प्रिय जनों की मृत्यु को देखकर भी वह अपनी मृत्यु को भूला रहता है निधनम पश्यन अपनी न मृत्यु को देखकर भी नहीं देखता भैया मौत को देखते रहो दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान इन दो को मत भूलो इसलिए संतों ने मोहनिशा जग नहीं हारा देख सपन अनेक प्रकारा। यानि स्रव भूता नाम तस्याम संयमी संतों ने खूब सावधान किया है सो मत सावधान जागते रहो जागो दुनिया तो जगती हुई भी सोती है और संत सोते हुए भी जगते हैं क्योंकि सोते सोते भी, भी अपने प्यारे प्रभु को भूलते इसलिए संतों ने खूब सावधान किया है श्री कबीरदास जी कह रहे हैं जाग पियारी अब सो जाग, जाग पियारी अब का जाग पियारी अब सो प्यारी अब पास रैन गई दिन का खो वे रैन गई दिन का, गई दिन का जिन जागा तीन न पाया जा मानी ग पाया ते बोरी सब सोये गमाया ते बोरी सब सो गमाया, गमाया। जागो पियारी पिए तेरे चे तुर तू मूर खिए तुर तू मोर खे पिए तेरे न पकी सेज सवारी न संवन पियकी सेज सवारी जाग पिया अब का आ, जाग हाँ अब पिया तें बोरी बोरा अपन की नै बोरा भर जो नरजोन पिया अपन चीनों भर जो बन, बन दिया जागो देख पिया न तेरे जागु देख प्रिय सजना तेरे जागु देख प्रिय सजना तेरे जाग abhi सबद बाण उर अंतर लागे शबद बाण उर अंतर लागे चाल पियारी, जाग पियारी अब का सो चाल पिया का सोए कौन जगता है शबद बाण उर अंतर लागे सदगुरु के बाण रूपी बचन जिसके भीतर जिगर में चुभ जाते हैं वो जगता है सब जगते नहीं ये इतने बड़े बड़े आयोजन सुलाने के लिए नहीं ये सब जगाने के लिए हैं। जाग जाएं लोग इसलिए जिन जागा माणिक पाया जागा दिन जागा जा माणिक पाने बौरी सोये गँवया बोरीस सोये गवा अब प्यारी जीवात्मा अब जग जा अब सोने में लाभ नहीं है उठ जाग मुसाफिर भेर भई अब वेर कहा जो सेवत है जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है कबीर दास जी महाराज ने एक जगह कहा है वे कहते हैं सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे कबीर को चिंता है खनियाँ झाई पणी पंथ निहार निहार जी भरिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार संसार के लोग महाराज जी उपनिषद में लिखा है आत्म कल्याण का प्रश्न करने वाला मनुष्य दुर्लभ है और उस आत्म कल्याण की बात बताने वाला संसार का बड़ा आश्चर्य है उपनिषद में आश्चर्य वक्ता वक्ता आश्चर्य है आप लोग तो बड़े भाग्यशाली संत से जुड़े हुए नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संबंध में सोचने की फुर्सत ही नहीं है और एकदम नए लड़के लड़कियां जो सत्संग से कोसों दूर हैं उनको तो कोई खबर ही नहीं इस बात की मरना भी है कल्याण भी होगा स्वर्ग भी है कि नरक भी है धर्म अधर्म कुछ सोचने का उनको अवकाश है इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा मैं के ही समझाऊँ सब अंधा एक दो हो समझाऊ सब ही भुलाने पेट के धंधा मैं के ही समझाऊँ सब अंधा पानी के घोड़ा पवन यस वरवा के परे जस ओस के बुंदा गहरी नदिया दिया अगम बह धरवा खेव के पड़ गया फंदा मैं ही समझाऊं सब जगे अंदा घर की वस्तु नजर नहीं आवत आवतना बार के ढूरत अंधा लागी आग सवे बन जरिगा बिन गुरु ज्ञान भटक गया अंधा मैं सब जग मैं कही समझाओ सब जग अंधा कहे कबीर सुनो भाई साधो एक दिन जा लंगोटी झार बंदा मैं ही समुझा सब जग हे राजन कल्याण कामी पुरुष को केवल तीन साधन करने चाहिए चौथा काम नहीं तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरों हरि स्रोतव्य कीर्तिव्य स्मरतव्येता भयम भगवान की कथाएं सुननी चाहिए भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का चलते फिरते उठते सोते बैठते खाते पीते जगते हर समय हर अवस्था में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए हे राजन चाहे सांख्य के मार्ग पर चल के जाए अथवा योग के मार्ग पर चल के जाए संपूर्ण महाराज जी साधन का साधनों का एक ही फल है अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए जन्मलाभ पर अंदे नारायण स्मृति हे राजन तुम चिंता का त्याग कर दो खटवांग राजा केवल दो घड़ी में 48 मिनट में भगवत स्मरण करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया आपके पास तो सात दिन में 440 घड़ी और रात के भी जोड़ दो तो 880 घड़ी होगी दिन दिन के घड़ी जोड़ो तो 440 घड़ी आपके पास बहुत समय है ए राजन एतन निर्विद्यम इच्छता अकुतो भयम् भय नृपनिर्णी सभी संतों ने जीवों के कल्याण का सरल साधन कहा है भगवन नाम संकीर्तन जीवों के कल्याण का सर्वोपरि साधन केवल कीर्तन करे तो भी कल्याण हो जाए हरी शरनं। हरी शरनं।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 Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam. क्षित जी को दो प्रकार का ध्यान बताया एक तो ध्यानस्थ होकर समाधि की अवस्था में ध्यान की अवस्था में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान और महाराज दूसरा ध्यान बताया कि जो कुछ दिखाई पड़े वो सब भगवान का स्वरूप है ऐसा मानकर विराट ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप बता करके ध्यान ये दो प्रकार का ध्यान देखिए दो प्रकार का ध्यान इसलिए बताया कि सदा सर्वदा कोई भी साधक ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता कभी न कभी ध्यान से बाहर आएगा बाहर आएगा तो बहरमुख हो जाएगा इसलिए ऐसा उपाय बता दिया आंख मूंदो तो भगवान भीतर दिखाई पड़े और आंख खोलो तो ये सब भगवान ही हैं। भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ भी वृक्ष दिखाई पड़े ये क्या है भगवान के श्रीअंग की रोमा है हमारा कोई उखाड़े रोया कितना कष्ट होगा तो अनारथक वृक्ष छेदन नहीं करना चाहिए क्या वृक्ष भगवान के रोआ है आकाश में मेघमाला दिखाई पड़ी भगवान के केश हैं सूर्य भगवान के नेत्र हैं चंद्रमा भगवान का मन है नदियां भगवान के श्रीअंग की नस नाड़ियां हैं पर्वत भगवान के स्त्री अंग की अस्थियां हैं कितनी विशाल हैं कितनी सुदृढ़ हैं जहां देखे वहां अपने प्रियतम को देखे अपने भगवान को देखे बयान विचित्र विचित्र विचित्र प्रकार के कीट पतिंग पशु पक्षी देखे ये क्या है ये भगवान का रचना कौशल है देखो ये कंपनियां बढ़िया बढ़िया कलर बनाती है रत्न रंग और घोषणा करती हैं कि सालों साल हमारा रंग चलेगा इसकी चमक नहीं कम होगी और फिर भी उनके सब टीवी वाले प्रचार झूठे साबित हो जाते हैं थोड़े दिनों में उनकी चमक गायब हो जाती है भगवान कहीं हाथ में रंग का डिब्बा लिए नहीं दिखाई पड़ते ब्रुश लिए नहीं दिखाई पड़ते और कौवा पर कोयल पर कैसा बढ़िया काला पेंट किया है चाहे जितनी ठंडी पड़े गर्मी पड़े चाहे जितना पानी बरसे उसका कलर कभी कमजोर नहीं पड़ता तोता को कैसा बढ़िया हरे रंग से कलर किया है मोर के पंखों की चित्रकारी तो कहना ही क्या महाराज दुनिया का कोई कलाकार ऐसे रंग नहीं बना सकता गिरगिट की गर्दन कैसी बनाई इधर करे तो दूसरा रंग इधर करे तो दूसरा रंग रंग बदलता है गिरगिट है और तो और बरसात में तितलियों को देखो क्या महाराज सब दुनिया के छापा खाने फैले एक-एक तितली के पंख पर कैसी कैसी चित्रकारी ठाकुर जी ने की है और कहीं बुरुस लिए हुए डिब्बा लिए हुए दिखाई पड़ते हैं हो महाराज जी कैसा विचित्र रंग बचपन में हमने देखा है तितली पकड़ के तितली पकड़ो तो उसका कलर उंगली में लग जाता है आपने कभी देखा है उंगली में कलर लग जाता तितली का अब बताइए पानी कितना बरसता बरसात में तितिया होती हैं वहां कम नहीं होता धुलता नहीं उंगली में पकड़ने से चिपक जाता कैसी भगवान की रचना है बरसात में कीड़ा होता है लाल रंग का वीर बहुटी कहते हैं कहीं कहीं कहीं कोई राम जी का घोड़ा भी कहते हैं छोटा एकदम मखमल मखमल फेल है उसके आगे कितना कोमल कीड़ा एकदम चमकता हुआ नेक छूदो तो गोलमटोल गोली जैसी बन जाएगा ये भगवान का रचना कौशल है कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रिया कपड़ा बनाती हैं, टू बन और जाने कैसा कैसा कपड़ा हैं? और फिर भी वो सब फट जाते हैं पुराने हो जाते हैं ओछे हो जाते बच्चे का कपड़ा और बड़ा हो गया तो वो बच्चे के लायक नहीं रहा और भगवान ने रीछ के शरीर पर कैसा बढ़िया कोट पहया बच्चा हो तो छोटा कोट बड़ा हो तो बड़ा कोट और चाहे जितनी ठंडी गर्मी बरसात हो मरते दम तक न फटना है न पुराना होना है कैसा बढ़िया कोट और तोर देखिए पहरी कितनी चमकदार कोमल होती है और उसकी पीठ पर तीन धाराएं लोग कहते राम जी ने हाथ में लेकर उसको तीन उंगलियां फेर दी थी तूने हमारी सेवा की है तो लो प्रमाण पत्र कैसी विचित्रता है बयांशी तदव्या करणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवास मनुजी बुद्धि है भगवान की इसलिए मनुजी ने जो कुछ कहा वो भगवान की बुद्धि मनुजी ने जो कहा है उसको भगवान व्यास ने भी अपने साहित्य में स्थान दिया मनु परम प्रमाण है वेद के बाद स्मृति है उसके बाद पुराण है स्मृति पहले है इसलिए केवल मनुस्मृति नहीं अन्य स्मृतियों के भी जो वचन हैं, वो पुराणों में प्राप्त होते होती व्यासी ने सबका आदर किया अमुक ने ये कहा तो उस स्मृति का वाक्य यथावत उन्होंने उद्धृत कर दिया भगवान का मंदिर कौन है ध्यान से सुने बहुत मार्के की बात है बहुत कीमती बात है सुखदेव जी रहे भगवान का मंदिर क्या है अले मनु जो निवास ये जितने मानव शरीर हैं ये सब भगवान के चलते फिरते मंदिर हैं। बोलिए ये बात हम लोगों की समझ में आ जाए कि जितने मानव शरीर हैं वो सब भगवान के मंदिर हैं। तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य का बध करेगा कोई किसी की हिंसा करेगा क्या ये उग्रवाद आतंकवाद सब समाप्त तो हो जाएगा हम लोग अपने बनाए हुए ईंट पत्थर के भवनों पर तो झगड़ा करते हैं और भगवान के बनाए हुए भवन जाने कितने उजड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग कोई परवाह नहीं करते इसलिए भगवान के बनाए हुए भवनों की भी सुरक्षा होनी चाहिए और केवल मनुजो निवास नहीं उस सब में निवास करते मच्छर भी उनका निवास स्थान है मक्खी भी उनका निवास स्थान है दुनिया में इतना छोटा हेलीकॉप्टर और कोई बना सकता है कि जी ने कितना छोटा हेलीकॉप्टर बनाया मच्छर उनका बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है उड़ता है महाराज और जहां उसको पेट्रोल की कमी पड़ जाती है बस कहीं बैठके भगवान ने एक पाइप दे रखा है उसको घुसाया जितना जरूरत है उतना ले लिया फिर उड़ गया केवल अपनी सोच बदल दो तो सारी सृष्टि भगवान की लीला के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी गीता बाटिका में मच्छर बहुत है बगीचा है ना मच्छर बहुत तो श्री राधा बाबा वृद्ध थे उनको मच्छर ना काटें इसके लिए लोग उनकी मच्छरदानी लगा के रखते और सब मच्छरदानी लगा के चले जाते तो बाबा अपना ऊपर कर देते और दोनों पैर निकाल देते मच्छरदानी के बाहर वो कहते आ जाओ आ जाओ भंडारा है भंडारा है आ जाओ आ जाओ भंडारा है बहुत माल खाया है भंडारा है आ जाओ और इतने मच्छर ऊपर से नीचे तक यहां तक पूरे काले हो जाते उनके चरण मच्छरों से खूब काटते फिर कहते अब भर गया पेट ऐसे ऐसे पैर हिलाते उड़ जाते फिर भीतर कर लेते सवेरे सेवा में आने वाले लोग कहते महाराज ये सब आपके पैर में ये सब चीज हो गई